बंदे गुरु पद श्री वंदे गुरुपथ दंदम श्री श्रीचैतन प्रभु नंग नंदसहोदित राधिका वंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंद वनमह वाछा कलपतरश्य कृपासी पति पावे वैष्णवभ्यो नमो नमक वाचा लंगुंग गिरी यदिपातमह वंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वै पिया वै केशवशु स्ण भक्तिपदे देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयनोत्तम देवी सरस्वती कथोज मुदे संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगो सदा पिभवनम तीर्थस्प भीरचुतपालीभूत वंदे महापुरुषते चरण तैक्ता दुस्त सुरजक्षी धर्मीष्टर्ज वचसा जदगार मेघ दईत बधा बध वंदे महापुरशते चरण यद्लवन खचंदमी छटा विश्वजित कि वध स्वदर्शी पूर्णाग्र सगर सारमे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनेैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनंद सियादतगदाधर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम। राम राम हरि अजानुलंबित तो भुज कनका बुधात संकेतनिकवितरो कमलाक्ष विषा बरोज बरो जगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय खरुण करू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नम गंगे तब पाद सुरासुर्प्ति मुक्ति दिन भावानून सदा नाण गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप गौरीरुशी तवाम भाग नारायणो नारायण प्रियमदारम वरानसीपुरपति भजबीशनाथ बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्वी यृदय संबी सिंह महम्मदी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम जक्ष वजतादीना विवाद संवाद भुवो कुरशा मुहुरात्मोह तस्मत गुणा भूमि जत्शक्तो वजतादीना भई विवाद संवाद भुवो भवंति कुरि चईसाम मुहुरात्मोह तस्म अनंत गुणा शिशिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने अगर दूसरे का मंगल करना चाहो तो बहुत सहन क्षमता का जरूरी है दूसरे का मंगल का व्रत अपना जिंदगी में ग्रहण करो तो हजारों किस्म का मुसीबतें आते रहेंगे इट्स ए मास्ट दूसरे का मंगल का चिंता मत करो तो तुम्हारा जिंदगी में उतना मुसीबत नहीं आए समस्या तो तब आए जब तुम दूसरे का मंगल परम मंगल का बारे में कोशिश करो सब मारने आएगा पीटने आएगा काटने आएगा नियम है जो जितना ऊंचा आदमी है पहुंचा हुआ आदमी है उसका जिंदगी में मुसीबत सबसे ज्यादा है क्योंकि उसी को टारगेट करके सब दुश्मन मानते हैं नियम है ये समाज ऐसा ही है फिर भी अगर अपना जिंदगी में साधु संतो लोग अगर मंगल का जगत का मंगल का विषय सोचता है और जगत का मंगल हो जाए वास्तव मंगल हो जाए इस विषय अगर चिंता करें तो अच्छा है यह नियम है यह चर्चा करते करते एक दो दिन पहले हमने यह चर्चा किया था शायद आप लोगों को याद है वैराग्यात अभयम हमने ये चर्चा किया था वैराग्यात अभयम संन्यासात् संन्यासत वैराग्य वैराग्यात अभयम संन्यास अगर आपका जिंदगी में सिद्ध हो जाए तो कोई जिंदगी में डर बोल के कोई नहीं कोई चीज शेष नहीं रह जाएगा फियरलेस भोग का वासना जो है वही सबको वीक बना देता है दुर्बल बना देता है भोग का वासना कामना वासना वही तुम्हारा जिंदगी में एकदम दुबला बना देगा वीक बना देगा इतना दुर्बल डरते रहोगे और अगर विषय का जो चिंता हमारा जिंदगी में क्या होगा हमारा प्या हमारा जिंदगी में क्या होगा ये सब चिंता का छोड़ दोगे तो तुम्हारा जिंदगी में कोई डर नहीं सताएगा नियम नहीं संभव नहीं उदाहरण दे दे उदाहरण दे दे कई उदाहरण है हजारो उदाहरण हैं। तो आपका लिए सुविधा होगा एक उदाहरण हम दे दे वो तुरंत समझ जाओगे वो क्या है सिल हरिदास ठाकुर का उदाहरण सुबह में दिया था कितना मारा कितना मारा फिर भी हरी शागुर का जवान से हरिनाम बंद नहीं हुआ क्योंकि वो डरता नहीं किसी को और आप जानते हो मीराबाई के बारे में जब भी मीराबाई का चर्चा हमारा घोड़ी अमठ में कम होती है क्योंकि वृंदावन में कुछ बहुत सारे प्रश्न होता है महाराज क्यों कम चर्चा होता है तो सिद्ध है वहाँ सिद्ध तो है ही है इसका लिए तो कोई डाउट है नहीं लेकिन गौड़ियामठ में इसका चिड़चा चर्चा क्यों कम होता है भले महाराज इसलिए कम होता है कि मेरा भाई जी ने राधा रानी का अनुगतन नहीं की राधा रानी का अनुगतन नहीं की भजन की लेकिन जैसे लक्ष्मी देवी राधा रानी का अनुगत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं इसलिए अलग से अभी भी बेलवन में वृंदावन बेलवन में अभी भी तपस्या कर रही है तपस्या कर रही है अभी भी तो मीराबाई के जिंदगी तो, कोई डर नहीं था कितना डराया राणा ने कितना डराया कितना बदमाश किया कितना बदमाश किया कुछ कर नहीं पाया कुछ कर नहीं पाया सांप भेजा बीज भेजा मारने आया बहुत काटने आया बहुत कुछ लेकिन डर ही नहीं सोचो सही मीराबाई राज रानी देखने में कितना सुंदर अकेला जंगल से जा रही गाते गाते अकेला जंगल कितना डाकू है कितना बदमाश है कितना पशु जानवर है कोई डर नहीं कोई डर नहीं राणा ने जब साफ भेजा कटोरी करके बड़े फल है इसमें ठाकुर जी को भोग लगा देना कटोरी के खोला तो देखा एक काल ऐसा हाथ जोड़ के बोले मेरा तो गिरिधारी आप तो गिरिधारी हो ऐसा रूप में आज के दर्शन दिए तो आंखें मोदा आंखें जब खोला तो गिरिधारी है गिरिधारी का शिला गिरिराज का एक शिला पड़ा हुआ है कोई साफ पाप कुछ नहीं आप लोगों का यह सब विश्वास नहीं होगा इसलिए हम पहले भी बहुत दिन पहले जब शुरू किया था कथा हम ये बात को खोला था बहुत लोग दुखी हो जाते लेकिन वास्तव बात है वास्तव बात कोई सुनना नहीं चाहता सब झूठा बात सुनना चाहता वास्तव कथा जो है सुनना नहीं चाहिए हिम्मत नहीं है हम बोले थे हम लोग मोर और लेस वी आर ऑल मायावादी कम अरवैसी क्यों गुरु वैष्णव में अविश्वास भगवान में अविश्वास यही मायावाद का लक ये बेसिक चीज तो यही है मायावाद का फिलॉसाफी है बहुत बड़ा लेकिन बेसिक जो चीज़ है यही है गुरु वैष्णव में विश्वास नहीं है भगवान में विश्वास नहीं है प्रसाद में विश्वास नहीं है मंदिर में विश्वास नहीं है गुरु परंपरा में यही तो मायावाद है और क्या मायावाद ये प्रभुपात का प्रवचन हमारा कोई नाम को क्या बोलोगे प्रभुपात बोले वी आर ऑल मोर और लेस अटैच विथ मायावाद सिद्धांत हम लोग कम और वेशी थोड़ा बहुत मायावाद मिलावट है विशुद्ध भाव हो जाए तो आग जैसा हो जाए उसका और देखो कि मना आग जल रहा है भजन का आग प्रभुपात का प्रभुपात का सामने जो भी आया वो सर झुकाया बहुत आदमी पाथ का साथ बहुत बेईमानी किया बहुत आक्रमण किया कुर कर पाए कुछ कुछ कर कर पाए पाए। नहीं मदन मोहन मालविया जो बीएचयू एच यू यूनिवर्सिटी का संस्थापक है इतना बड़ा पंडित है इतना बड़ा विद्वान है भारतवर्ष में जाने माने विद्वान है वो जो पौपात का दर्शन हुआ तो उसका सर जो है झुक झुक गया वो बोले हमारा सर किसी का सामने आज तक झुका नहीं आज तक कैसे का सामने ये महापुरुष जो है इनका सामने आनते ही हमारा सिर झुक गया विनम्र हो गया ठाकुर जी का ऐसा ही प्रभाव है कितना साहस देखा है परम पूजरा केशव गुश्वि महाराज कितना आक्रमण पुपात का वो ईटा ईट का वर्षा इतना बड़ा बड़ा पौपात को खून करने के लिए कुछ नहीं हो पाया जो भी है ये शब्दों को याद रखना जो सन्यासात वैराग्य और वैराग्यात अभयम ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना सन्यास मतलब कोई मैया का जीवन में जिंदगी में संन्यास हो जाए तो हो सकता सन्यास माने आप क्या सोचते हो कि डंडा लेके और पीला कपड़ा लेके ऐसा नहीं भगवान गीता में बोला हुआ है पूरा सन्यास जिसका ये दुनिया जिसका मन ये दुनिया का वस्तु से उब गया अब नहीं रहा कुछ कोई इच्छा नहीं रहा उसका सन्यास सिद्ध है इसे मीराबाई का विचार करो उसका भी सन्यास सिद्ध है कोई तो भोग का भी विषय नहीं है संन्यास का शब्दों का माने है सत्युक्त न्यास सत्य मतलब ठाकुर जी भगवान ठाकुर जी का चरणों में अपना जीवन जिंदगी को समर्पित कर देना इसी का नाम संन्यास है सत्य प्लस अर्थात युक्त न्यास न्यास मतलब गच्छित रखना न्यास मतलब गच्छित रखना आपका पास रखो ठाकुर जी हमारा जिंदगी जीवन इसका व्याख्या महाप्रभु जी ने की सुंदर चैतन्य छा में तो है मुकुंद सेवन व्रत कोईल ग्रहण प्रभु कहे प्रभु कहे साधु ए भिक्षुक वचन प्रभु कहे साधु ए भिक्षुक वचन मुकुंद सेवन व्रत कोईल ग्रहण मुकुंद सेवा का जो व्रत है जिंदगी में अपना कोई सुविधा का कोई बात ही नहीं अपना सुविधा का कोई बात ही नहीं जो कुछ भी करे तो वो ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए खाए पिए सोए कुछ भी करे सब ऑल फॉर द टोटल एंटीअ सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम ब्लॉट ठाकुर जी का सं, परिपूर्ण संतुष्टि के लिए तुम्हारा जिंदगी में अब क्रियाकर्म जीवन जोवन जितना पैसे हैं कुछ भी है सब ऐसा कामों में जब लगा हुआ है ठाकुर जी का संतुष्ट के लिए तो अद्वित तो गोसाई का जिंदगी में कोई सन्यास का अभाव था अद्वित गोसाई तो गृहस्थी जिंदगी में था श्रीनिवासाचार्य जी का जिंदगी में कोई सन्यास का अभाव था वो तो गृहस्थी में था शिवानंद सेन जी का जिंदगी में कोई संन्यास का कोई अभाव देखा आपने क्या अभाव देखा संन्यास का कुछ अभाव नहीं देखा गया इसी का नाम है अथा यह फॉर्मूला हर वक्त याद रखना संन्यासा वैराग्य वैराग्या अभयम ये फॉर्मूला है अब वैराग्यों का कोई अगर व्याख्या कोई करना चाहे तो इसके दो किस्म का व्याख्या सुन लो ध्यान से याद रखना वैराग्यों का व्याख्या सुन लो बार बार तो एक बात नहीं बताया जाएगा अनंत तो समुन्द्र कथा सागर हमको सेटिस्फैक्शन नहीं आता जितना समय है उसमें कथा बोल के आनंद नहीं होता वैराग्य का मतलब बी बीजुक्तो राग बिराग बी यही तो वैराग्य है जो व्याण पर है बीजुक्तो राग बिराग बी बीरग मतलब वैराग्य बीजुक्तोराग बी, बी, बी मतलब विशेष विशेष अगर अर्थ करो तो ऐसा अर्थ होगा विशेष अनुराग भगवान के चरण में अपना जीवन का जितना पूरा सत्या एग्जिस्टेंस है अंदर में जो अनुभव है वो सारे हृदय जोड़ के ठाकुर जी बैठा हुआ कुछ नहीं है हृदय का ऑपरेशन करो ऑपरेशन करके देखो तो कुछ नहीं सिर्फ ठाकुर जी, जी बैठा हुआ है पूरा हृदय में ठाकुर जी बैठा हुआ इसका नाम विराग विशेष अनुराग ठाकुर जी का चरण में और इसी अवस्था में जो हालत पैदा हो जाता भक्त का जिंदगी में वो चैतन्य वहां पर वो बहुत सुंदर व्याख्या भी किए हमने भी राय रामानंद संवाद बोल के किताब है अनोखा किताब एक किताब पढ़ने से आदमी का जिंदगी पूरा घूम जाए बांगला में निकाला था सात आठ साल पहले उसमें हम ये विचार को दिया था सुंदर और विराग हो गया विशेष अनुराग और दूसरा एक अर्थ हो सकता विगतो राग विगतो राग विशेष राग बोल में अर्थ होगा तो ठाकुर जी के चरण में वैष्णव गुरु वैष्णव भगवान का नाम धाम ये सब जो है ठाकुर जी के टोटल एक तत्व है इसमें जिसका मन अनुराग से भर जाए उसका है हाँ विराग अर्थात वैराग्य सिद्ध हुआ और दूसरा एक अर्थ है विगतोराग विगतो राग बी विगतो बी मतलब विगतो राग तो राग ही है विगतोराग मतलब दुनिया का जितना सारे धन संपत्ति है भोगने वाला जितना सारे चीज है सब सबसे मन उब गया हट गया उसका नाम विगतो राग मैंने हमारा अनुराग मन का जो अट्रैक्शन विषय का पोथी सारे समाप्त हो गया ये दोनों का ही एक्चुअली दोनों का अर्थ बना तो एक ही होता है अल्टीमेटली रिजल्ट एक ही है घुमा के हम व्याख्या किए और एक बार ध्यान से सुनना व्याख्या किसी जगह हुआ कि ना हमारा ख्याल से हुआ ही नहीं आज ये व्याख्या को ध्यान से सुनना तो कोई आपको धोखा देना संभव नहीं होगा अगर ये सिद्धांत तो जान के रखोगे किसी का हिम्मत नहीं आपको धोखा दे दे ये सिद्धांतों सुन के रखना वो क्या है महाराज जो प्रतिभा है प्रतिभा एक अलग चीज है और भक्ति एक अलग चीज है डोंट गेट कन्फ्यूज ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो जाए किसलिए बोला इस व्याख्या को हम करेंगे अभी प्रतिभा जो है वो पूर्व जन्म का किसी कर्मफल किसी का अंदर में किसी तरीका से एक प्रतिभा रहता है ये प्रतिभा के द्वारा वो बहुत कुछ कर पाता है और पब्लिक घबरा जाता वाह ऐसा करता है वो लेकिन प्रतिभा है भक्ति नहीं है गौर किशोर जो बाबाजी महाराज का जिंदगी में देखो तो आप देखोगो गौरकिशोर बाबाजी महाराज के जिंदगी में कोई प्रतिभा तो दिखाई नहीं देगा प्रतिभा दिखाई देगा ना तो कोई एडुकेशन है ना कुछ है न शास्त्र मुखुस्त करके बोला बोला लेकिन ठाकुर जी जिसका बातों में नास्ता है ठाकुर जी नाश्ता है ना जिसका बात में उसका नाम है गौरकिशोर बाबा जी महाराज एक दफे रात को बारह बारह बजे रात को सिलो बाबाजी महाराज परमांश श्रेष्ठ नवद्वीप का उस पार से गंगा पार करके ना जाने कैसे पूरा जंगल को पार करके वक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं जी का भजन कुटीर में पहुंचे पहुपाध जी देखे चौंक गया क्या बात है रात को बारह एक बजे आप कहां से आए हो कैसे आए हो किसने पार किया आपको आपका आप आंखों आप तो आंखों में देखते नहीं हो ये जंगल पार के साफ है कितना सारे जानवर है कैसे आए हो पोपाद ने ऐसा बोल बोलते रह गए और गोर किश्वर बाबाजी महाराज हंसते रह गए <laughs> शिव हंसते रह गए उत्तर नहीं दिया वो बोलते कैसे आए हो गंगा कोर पार कर दिया इतना रात को कैसे आए हो और बाबा जी महाराज के हंसते रहे <laughs> हंसते रह बाद में पता चला बहुभा को साक्षात गौरांग महापुर पार कर दिया नैया लेके किस्ती लेकर आया आके बाबाजी महाराज को उठाकर पार कर दिया इसका नाम है गौर किशोर बाबाजी महाराज किस खानदान में आपका जन्म हुआ है अब भूल जाते हो किस खानदान में आपका पैदा हुआ है इसीलिए आपका मंगल नहीं हो रहा है याद रखो हर हालत में याद रखो ये मेरा खून चल रहा है और गौर किशोर बाबाजी महाराज फोपात का खून आप बदल नहीं सकोगे काट के फेंक दोगे फिर भी वही बोलेगा तो गौर किशोर शाक्षात गौर किशोर शाक्षात गौर किशोर जो गौर किशोर बाबाजी महाराज को गोदी में लेकर नाचना चाहता है गौरंग बाबा नाचा ना? को नाचाना हरिदास ठाकुर को गोदी में उठाकर नाचना शुरू कर दिया मेरा हरिदास है इसका नाम है गोरंग महापुर इसका इतना करुणा है और उस धारा पे अवस्थित जो गुरु वैष्णव है उसका करोना कितना हो सकता अब सोचो चैतन्य महाप्र का खनदान में जो परंपरा है उसमें एक एक वास्तव गुरु वैष्णव का कितना करुणा हो सकता आप सोच के विचार करना तो प्रतिभा जो चीज है वो अलग चीज है हमने देखा भी है एक एक आदमी का इतना तगड़ा ब्रेन है तमाम शास्त्रों को मुखुस्त कर लिया तमाम मुखस्त कर लिया मायावाद वाराणसी में जाओ एक एक सीद्वान है पूरा शास्त्र को मुखुस्त बोल देगा बट एक बूंद भक्ति नहीं है भक्ति नहीं विद्वान है पूरा वेद वेदांत तो सब मुखुस्त बोल लेकिन भक्ति बोल के कोई चीज है नहीं क्यों भक्ति तो और मुखस्त करने से आएगा नहीं इसलिए कभी उल्टा बुद्धि ना आ जाए आपका जिंदगी हमने देखा कितना बड़ा बड़ा, बड़ा वैष्णव है शास्त्र मुखुस्त नहीं है सिर्फ बंगला में सत्य गोविंद महाराज जी बड़े बड़े वैष्णव हमारे हमको कृपा किए की हम व्याशासन में ऐसे बैठे नहीं है वो लोग आदेश से बैठे अब छुट्टी दे, दे दो तो हम जाके बैठ जाएंगे जंगल में हमारा एक ही बात है हजारों लोगों का सामने हरी था बोले या बद घर बंद करके रहे वो एक ही बात है कोई बात नहीं बराबर है मेरे लिए तो तमाम शास्त्रों को मुखस्त कर लिया हमने देखा और भक्ति महाराज भक्ति सागर महाराज सत्य महाराज इतना सारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वैष्णव देखा हर बगत ठाकुर जी का चिंतन में डूबे हुए एक दफे सत्य महाराज महाराज मंदिर में रहते थे जोगपीट मंदिर से सुबह को साढ़े चार बजे दौड़ के आए मेरा गुरु जी के सामने सत्य गोविंद ब्रह्मचारी प्रपात जी का समय में था वो लाल कपड़ा वही है आज तक संन्यास नहीं ले जोगपीट मंदिर से वो बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आए मेरा गुरु के सामने और गुरुजी जी का सामने सुबह को सुबह दंडवत किया और दंडवत करके बोलता है पूरी महाराज जी हमको राधा रानी ने फटकार दिया जाओ जाके सन्यास ले लो अभी तक सन्यास ले लिया वो बोल रहा है पर सपने में राधा रानी पर बिल्कुल फटकार दी जाओ अभी तक आसी साल का ऊपर उम्र हो गया जाओ सन्यास लो कांपते कांपते हैं राधा रानी ने फटकार दिया मेरे को महाराज आप सन्यास दे दो गुरु माँ हंसते रह कितना सरल वैष्णव गाले लगाया वहाँ तुमको तो सन्यास देंगे रह जाओ गुरु भाई रह जाओ उसको सन्यास दिया और महाराज जी मेरे को इतना प्यार करते थे और बोलते महाराज सुबह का टाइम में जब तीन बजे मैं माला करता हूँ जो मंदिर में सब सोया हुआ पायल का घूंगड़ू का आवाज आता है मेरा कानों में छम छम करके नृत्य का गौराग महापो नृत्य करता है बाल बाल गौर गौर गोपाल और नृत्य का आवाज एकमात्र महाराज जी के का कानों में आता है किसी के का कानों में नहीं आता सब सोए हुए हैं पर रात को हमारा कानों में आता है गौरंग महापो का पायल है छम छम आवाज ये सब महापुरुष का किपा हमारे ऊपर हुआ है हम तो नालायक है संत महाराज जी बड़े बड़े बड़ा कीपा, नहीं तो किसका हिम्मत है ये ठाकुर जी साक्षात भागवत जी महापुराण साक्षात भगवान है ये कोई खेलकूद नहीं तो जिस बात को जिस सिद्धांत तो आपको आपको आपका सामने हम रखना चाह उसका माने ये है तमाम शास्त्रों को मुखस्त करने से भी उसका प्रतिभा रहे फिर भी एक बूथ भक्ति मिलना असंभव है जैसा चैतन्य और दिग्विजयी पंडित का सामने बोले गंगना का महात्व तो बताया महत्तम गंगायाम सततम इधम आभाति इत्यादि श्लोक जो, जो है तो चैतन्य महाप्रभु बोले तो तुम्हारा ऊपर तुम्हारा प्रतिभा तुम्हारा जो प्रतिभा है आश्चर्य प्रतिभा है ये शब्दों को उच्चारण किया तुम्हारा आश्चर्य प्रतिभा है देवता का आशीर्वाद के द्वारा आपका जिंदगी में ऐसा प्रतिभा हुआ कभी भी आप कविता रचना कर दो इतना बड़ा पंडित हो लेकिन चैतन्य महापु कभी नहीं बोला आप बड़ा भक्त हो बोला कभी नहीं हुआ लेकिन जब ईश्वर प्रतिपा ईश्वर पूरी बात एक दफे नवद्वीप में आए ईश्वरपुरी बात चैतन्य निमाई को बोले निमा, गौरंग महाप्र को जे आप अगर मेरा ही मैं एक लेखा लिखा मैं एक कृष्ण का ऊपर कृष्ण का ऊपर लेखा लिखा संस्कृत में आप थोड़ा ये लेखा को चेकअप कर दो मैंने एडिट कर दो देख के हम थोड़ा कृष्ण कृष्ण कि, लीला का वर्णन किया आप थोड़ा एक काम करो लेखा को थोड़ा चेकअप कर दो कहा भूल है नहीं है महापुर हंसते रह गए देखिए भक्तों का वर्णन है ठाकुर जी किसी भी हालत से ठाकुर जी को वर्णन करो भक्तों का कोई गलती हो ही नहीं सकता हम क्या चेकअप करें हम चेकअप करने वाला कौन है हम उसको चेकअप करें आपका लेखा को हमारे हिम्मत है ठाकुर जी का लिया हो इतना बड़ा भक्त हो आपका नस नस ने कृष्ण नाम नित्य करता है जो माधविंदुपुरीवाद जी को सेवा करके पूरा आशीर्वाद को प्राप्त किए हो जा सब होगा गुरु वैष्णव का आशीर्वाद के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता क्या कुछ नहीं हो सकता ठाकुर जी को चुटकी लगाकर जिंदगी में आप ला सकोगे अगर गुरु विष्णु का कृपा हो गया तो ऐसा ही नियम है तो ये जो है इसके द्वारा वो प्रमाण किए भक्ति सब, सबसे बड़ा चीज है प्रतिभा बड़ा चीज नहीं सारा कीर्तन में खुश पूरा एक भक्ति नहीं है कुछ है। तमाम शास्त्र में खुश तो गुरु वैष्णव का विश्वास नहीं हमने देखा शास्त्रों का खूब कथा लिखना जानता है बहुत कथा लिखता है लेकिन भक्ति नहीं मुखस्थ है बहुत सारी चीज और एक उदाहरण दे दे और एक उदाहरण दे दे आपको पता चलेगा वो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय नाम सुने हो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से एक बड़ा बड़ी जीनियस जीनियस और दर्शन दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट इतना बड़ा विद्वान है उसको जो पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर है वो घबरा जाता है पर उसको जो पढ़ाया प्रोफेसर लोग घबरा जाता है इतना बड़ा विद्वान है और हमारा परम पूजो जादव सिंह महाराज जी का एक शिष्य थे बड़ा बड़ी विद्वान विभू पांडा बोल के उसका नाम है विद्वान है बड़ा वेद वेदांत को बाद में उसने सन्यास लिया उसका नाम हुआ शिल आचार्योदेश महाराज क्या नाम हुआ आचार्योदेश महाराज उसका नाम हुआ बड़ा बड़े विद्वान है एक दफे किसी शास्त्रों का विचार के ऊपर लिखना चाहे उन्होंने क्या किया वो जो विद्वान है जो विश्व भारत यूनिवर्सिटी से उसको बुलाया बहु उसका पास गया याद नहीं आ मेरे को वहां जाके उस विषय पर दो दिन तक उसका साथ चर्चा किया और आचार्य जैसे महाराज को जो लोग जानते हैं बोले आप इतना बड़ा विद्वान हो इतना बड़ा संन्यासी भक्त हो आप क्यों उसका पास गया वो तो जड़ जगत का लेखा पड़ा जनता है वो प्रतिभा है वो क्यों गया उधर क्या दरकार है तो महाराज ने हंस के बोला देखो प्रतिभा तो प्रतिभा ही होता है प्रतिभा प्रतिभा ऐसा चीज है जिसका पास प्रतिभा है तो प्रतिभा हो सकता अगर वो प्रतिभा को तुम अगर यूटिलाइज करके भक्ति में घुमा दो देर इज नो फॉल्ट सब चीज में जो बुद्धि है गुरु वैष्णव का क्या है उसके अंदर में प्रतिभा है रहने दो प्रतिभा तो भक्ति नहीं है वो भक्ति भी करेगा नहीं लेकिन उसका प्रतिभा को हम थोड़ा यूटिलाइज व्यवहार करके भक्ति में घुमा दे तो उसमें दोष क्या है महाराज बोले प्रतिभा एक अलग चीज है बेटा प्रतिभा एक अलग चीज है अगर किसका अंदर में प्रतिभा रहे अगर उसको तुम भक्ति का कारण भजन में थोड़ा लगा सकोगे कोई दोष नहीं कोई दोष नहीं हम तो उसका भक्ति नहीं ले रहा चर्चा करके उसमें उसके चर्चा करके वो मूल विषय का ऊपर थोड़ा चर्चा किया वो कितना जानता है उसमें मेरा कोई और कोई रास्ता खुल जाए ऐसा तो ये सब चर्चा इसलिए किया कि आपका हृदय में कन्फ्यूशन ना हो जाए एक एक बड़ा बड़ा आदमी है वृंदावन सब एवं गुस्त लेकिन भक्ति बिल्कुल नहीं पैसा के लिए के सब कर रहा है, सब पैसा के लिए पैसा का पीछे सब पड़ा हुआ है कुछ नहीं होने वाला जो भी ये सब बातों बातें हम उठाया इसलिए कि आगे का जो चर्चा आपका बहुत अच्छा लगे समझ में आए इसलिए हम ये सब बात का चर्चा किया सुबह में इतना तक हम चर्चा कर पाए नारायण परावेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण पराम परो योगो नारायणों परम तपः नारायणों परम ज्ञानम् नारायणों परागति अर्थात नारायण छोड़के के नारायण न ना किन आदि और नारायण बोला तो कोई दोष नहीं है नारायण परावेदा वेद समग्र वेद को पाठ करके पर अखिलेश्वर भगवान का कोई अनुसंधान नहीं मिला तो आपका वेद पाठ बेकार है सारे वेदांत तो पाठ कर कर ठाकुर जी का बारे में कोई कोई स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो आपका वेदांतो पाठ बेकार है वेदश्च सर्वय रह व वेद्य गीता में ठाकुर जी स्वयं बताए वेदोश्च सर्वय रह व वेद्य तमाम वेद को पाठ कर बट अल्टीमेटली इफ यू कैन नॉट सी मी हमको अगर दिखाई नहीं पड़ा तो वेदपाठ छोड़ दो क्या होगा वेदपाठ करके? बेकार है तुम्हारा तो नारायण परावेदा, देवा नारायण जितना सारे देव देवता है सब नारायण से ही आया है है ना नारायण परा लोका नारायण परा मखा सब नारायण परा जोगो जब जो जोग का मूल है नारायण तपस्या का मूल है मूल है नारायण हैं मखा मतलब जोगो जोग का जितना सारी कोशिश करो जोग उसका भी मूल है नारायण तमाम जो चीज है सब में नारायण और नहीं तो बेकार नारायणम परम ज्ञानम नारायण परागति सॉरी छूट जाएगा आज नहीं तो कल छूटेगी छूटने वाला ही है कभी भी छूट जाए जन्म लाभ पुंसाम अंतिम नारायण श्रुति जब सूरी छूट जब सोरी छूट जाए ये जन्म का सार्थक कब है कब तुम्हारा ये जन्म है जन्म का सार्थक कब है कब है कब आपका जन्म का सार्थक सार्थकता कब है बड़े जन्म लाभ पर पुंसान अंतिम नारायण स्थिति जब सरी छूट जाए उसी समय में पानी हमारा मुख में कोई दे कि ना दे ठाकुर जी जाने लेकिन जो भी हो मेरा अगर ठाकुर जी का स्मृति आ जाए तब तो मेरा जिंदगी बन गया अंतिम नारायण स्थिति जितना भी शास्त्र पढ़ो जितना भी विचार करो पाठ कर, कुछ भी करो भक्ति करो कुछ अगर अंतिम में नारायण से नहीं हुआ तो आपका भजन बेकार कोई काम का नहीं होगा इसलिए हर एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिंदगी में एक पल भी बेकार नहीं जाने देना यह आप लोगों का चरण में मेरा विनती है आदेश नहीं जिंदगी को बेकार गवाने मत देना खराब करने खराब ना हो जाए हर वक्त हर मुहूर्त ठाकुर जी का चिंतन बने रहे यही मेरा इच्छा है और हम सुबह में भी बोल चुके जब सृष्टि का वर्णन जो है और हम तीसरा स्कंध में एक साथ बताएंगे कि बार बार सृष्टि का चर्चा करने जाए तो मूल चर्चा रुक जाएगा शंख जोग है उसमें मैत्रो मुनि जी का सृष्टि रहस्य खूब ध्यान से सुनना बड़ा बड़ा विद्वान लोग सृष्टि रहस्यों के बारे में बोले हमारा को समझ में नहीं आता क्या होता सोचना चाहिए समझना चाहिए कैसे कैसे हो रहा है दृश्यमान जगत क्या है संबंध ना हो तो करोड़ों जनों में भजन नहीं होगा हमारा ख्याल से संबंध का नहीं हुआ किसी का संबंधगन का तो ऐसा लड़ाई कैसे होगा संबंध ग तो प्रीति आएगा बिना संबंधगन तो होगा नहीं भजन शुरुआत नहीं होता काल हम चर्चा करेंगे बिना संबंध गैन भजन शुरुआत इसका बारे में का सुबह हम चर्चा करेंगे अभी नहीं अब विराट पुरुष का स्थूल जो पुरुष का वर्णन हम किए विराट पुरुष का विभूति का वर्णन भी इधर है स्थूल जो विराट पुरुष का वर्णन किए और इधर जो है विराट पुरुष का जो विभूति है उसका वर्णन है उसका बाद नारद जी का सामने ब्रह्मा जी पहला तो क्वेश्चन किया था नारद जी ना आप लोग हम लोग आपको ही सबसे बड़ा मन के बैठा हम सोचा कि आप जगत गुरु हो लेकिन बीच में देखिए बीच बीच में आप किसका भजन करते हो हमको हम लोगों को डाउट लग रहा है आप किसका भजन करते हो हम सोचा आप ही सर्वेश्वर हो तो ब्रह्मा जी तब तो ये स्तुति में उत्तर दिया था ना जिस भगवान का माया के द्वारा परित होकर हम कोई जगत गुरु मन के बैठे हैं पूरा जगत हमको जगत गुरु मन के बैठे हम जगत गुरु नहीं है तो फिर कौन है ठाकुर जी है पर अखिलेश्वर साक्षात जो भगवान है ठाक्षार भगवान जी है वो है पर अखिलेश्वर वो है और ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति किए हम सब सुबह सुबह में चर्चा किए तस्म नम भगवते वासुदेवाय धीमह जन्माया दुर्जया माया दुर्जया मं दुर्जयांग बदंती जगदगुरु मया नस्मी नम भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मया दुर्जयांग बदंती मम बदंती जगदगुरु हमको जगदगुरु मान के बैठे है म तो जगत गुरु नहीं है जगत का गुरु तो कोई और है ठाकुर जी है कृष्णम बंदे जगतगुरुम कृष्ण ही तो है जगतगुरु कृष्ण है जगतगुरु कृष्ण ही है इसीलिए तो राष्ट्रीय यज्ञों में जब तरह तरह का विचार उपस्थित हुआ किसका पहला पूजन किया जाए पहला पूजन अशोक जो राष्ट्रीय यज्ञों में पहला पूजन किसको किसका होनी चाहिए तरह तरह का विचार उपस्थित हुआ लड़ाई हुआ है इसको पूजन किया चाहिए ये बड़ा ऋषि है ये है वो है बाद में नोकुल ने सहदेव उठकर बता दिया पूजा तो होनी चाहिए कृष्ण का कृष्ण ही पूजनी है तो शिशु बल उठ के खड़ा होकर गाली दे दे हाथ जिसका जन्म का कोई ठीक नहीं है वो, उसका उसका वो ग्वार उसका पूजा हो गाली दिया तो गाली देने वाला रहेगा ही ठाकुर जी का ये विभूति है भजन करने वाला भजन करे संत महात्मा रहे उसको गाली देने वाला भी बहुत रहेगा यह कमी नहीं गाली देने वाला नहीं रहेगा तो खराब है जितना गाली देने वाला रहेगा अनिष्ट करने वाला रहेगा तो संत महात्मा का महिमा उतना ही बढ़ेगा नियम है, है? महिमा को कैसे पूछ विरुद्ध परिवेश ना हो तो विरुद्ध परिवेशों का बीच में चारों ओर आख जलते रहे अब बीच में महादेव है तो महादेव महादेव का महिमा कैसा है बोलो शंकर भगवान का महिमा का कौन खंडन करे चारों आंख जल रहा है अंदर में आनाम से बैठा हुआ ठाकुर जी का चिंतन है ना तो साधुगुरु वैष्णव का महिमा तो विस्तृत होने के लिए असुरों का भी जरूरत है जितना सारे असुर रहेगा हंगामा करे आप बोलो आप विचार करके कृष्ण का नाम उतना क्यों प्रीचिंग प्रचार हुआ हमने जलमधर्म में बहुत सारे जगह हमें सब बारे में चर्चा किया बड़ा शिक्षित समाज हमने स्टार्टिंग में ही शुरू किया ऐसा और चाक गया। स्टार्टिंग ऐसा किया वो लोग संस्त्र हुए स्टार्टिंग हुआ हरिकता का, था का। प्रीचिंग कैन बी डान बोथ वे वन इज नेगेटिव वे अनादर इज पॉजिटिव वे प्रचार जो है वो दो किस्म का होता है एक नेगेटिव प्रीचिंग एक पॉजिटिव इसका बारे में हम चर्चा करेंगे अभी तो चर्चा करने का समय नहीं तो तस्मी नमो तस्मी नमो भगवते वासुदेवाय धीम ही जन्मा युर्जया मदंती जगद गुरु ये तो बोला था ना नारद जी के सामने ब्रह्मा जी हाँ अब ये ब्रह्मा जी नारद जी के सामने सृष्टि का तत्व आदि जिस्ट भागवत का तमाम जिस्ट ब्रह्मा जी नारद जी के सामने कह रहे ये प्रसंग जो है नारद जी के सामने ब्रह्मा कह रहे भगवान का लीला अवतार का बारे में बहुत सारे इधर वर्णना है कब भगवान कैसा आविर्भाव हुआ दो एक दो एक कह दे तो अच्छा है सुन लो व्याख्या तो नहीं हो पाएगा तलो सकल ब्रह्मवाच जत्रोदत्तलोदरना बिभ्रतरी सकलज्ञ मयीम अन अंतरमगत आदिद्यम धंश्रयाद्रिमी वो वज्रधरो द या तो रूचे तोरजन सु सुजम सुजोग्यो आकुति सोनु सुनु आकुति सुनु सूनू रमो सुनु रमा अमरनाथ आकुति सुनु आकुति का लड़का आकुति सुनु ह अमरनाथ दक्षिणा लोकत्रयस्ो महती महरद हती स्वायंभुवेन मनुना हरीरीति हरिरीति जे चम गृह दिजो देवभूत्या स्त्री स्त्री स्वम न बीरात्मूति सी पूछे जयात्म समलम गुण संको गुण संग कपिल गतिम प्रपदे तारोपल जी जगो भगवान शोकर भगवान सब एक एक करके भगवान का लीला अवतार का पूरा वर्णन छब्बीस ऐसा करके वर्णन करने का बाद क्या हुआ पूरा ये लीला अवतार का भगवान का वर्णन की और बत्स नारद नारद का सामने ये महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये देखो देवई विदंती अति च चेव मायम स्त्री शुद्र हून सबा उपि पाप यद् जीव यद्यदूत यद, क्रम सीलो शिक्षा उपि किमु धारणायजे स्त्रना कितर चीव मैं बोल हे नारद ओधिक ज्यादा क्या बोलेगे ज़्यादा बोलने का दरकार नहीं ओधिक क्या बोले यदि अगर भागवत भक्तो जो है साधु चरित्र का अधिक क्या बोले यदि भगवत भक्तो भाग गणों के साधु चरित्र शिक्षा करे कोई साधु संन्यासी का सामना हो जाए उसका शिक्षा सिद्धांतों विचार चरित्रो आदर्शो किसी का जिंदगी में आ जाए तब तो स्त्री जाति शूद्रो हूण सबर और दूसरे भी पाप जाति उतना निकृष्ट कोलवील व्हील तो वो भी मंगल पवित्र हो जाता है जाता ना रामलीला में देखो गुहक चंडाल गुहक चंडाल गुहक चंडाल का साथ राम जी ने दोस्ती बनाया इतना बड़ा दोस्त गुहक चंडाल आप सोच के देखो गुहक चंडाल है लेकिन सबसे बड़ा दोस्त है राम जी का और बानर कुल है बानर है ना सुग्रीब उसको ने बानर है हनुमान जी हनुमान जी बड़ा दुख बड़ा आनंद के साथ व्याख्या किया पंचम स्कंध में आए हनुमान जी बोल रहे हैं जो आप लोग सोचते है ऊंचा खानदान में आविर्भाव होने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए आप सोचते हो कि देखने में सुंदर होने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए क्या सोच के, के रखे हो आप सोच के रखो विद्वान होने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए धंदौलत होने से ठाकुर जी पशु हनुमान जी बोलते रहे उसका विचार हम करेंगे पांच पंचम से बड़ा सुंदर हनुमान जी बोले तो तुम तो विचार करो हमारा कौन सी खानदान है कौन सी खानदान हमारा है हम तो पशुकुल में आविर्भाव हुआ ऐसा तो हनुमान जी ज्ञानीनम वरिष्ठम हम राम जी का चरित्र आएगा हनुमान जी के बारे में पहले बताएंगे उनके चरण में, में मेरा दंडवध हनुमान जी कौन है अरे बाहर फिर भी दयन करके कहते हैं कि हमारा कौन सी खानदान में हम पैदा हुआ है हमारा कौन सी रूप है बाबा कौन सी विद्या है हमारा चकार चकार सक्ष हो वतोलक्षण अग्रज हो हम हम लोगों का साथ जो दोस्ती किया ठाकुर जी प्रीति किया हमारा कौन सी खानदान है कौन सी देखने में हम है पशु कुल में आविर्भाव बाबा तो ठाकुर जी को प्राप्ति करने के लिए ऐसा कोई बड़ा बात नहीं नीचा कुल में आविर्भाव ऐसा कोई बात नहीं कोई भी जय भजे सही बड़ो बढ़ो अभक्त ही चेतन में आदि सिद्धांत आता है सतकुल विप्र है भजनेर जो गो जो भी है ये जो है स्त्री शूद्र होन सवर कुल भील जितना भी पाप जाती है असभ्य जाति जो है ये भी गुरु वैष्णव का का संग हो जाए तो ओ लोगों की ठाकुर जी का माया क्या चीज है ठाकुर जी का माया कौन सी चीज है पता चल जाए माया जब पता चल जाए तब तो, तो माता माया हट जाए समझा मेरा बात? ध्यान दो इतना उम्र हो गया आपका <laughs> बोले माया जब हमारा समझ में आया माया क्या चीज है माया टिक नहीं पाए ऐसा ही तो बात है भूत पेट पिशाद जो है किसी को पकड़ता है किसी का अंदर में घुसता है पेद पेद जो कैसे घुसता है वो प्रेतात्मा पहले देख देता है इसका राशि कैसा है हल्का है कि भारी है और उसका बात देखते उसका आचार आचरण जो जो शौच आचार है कि नहीं वो देख लेता है पहले निकृष्ट आचार वाले को पेत, पेतात्मा ज्यादा पकड़ता है शौच आचार नहीं है कोई खाता है एकदम एकदम दुर्गंध दूषित चीज ये सब चीज खाता है जो ठाकुर जी को भोग नहीं दिया जाए कभी भी संभव नहीं और कोई साफा नहीं है अंतर और बाहिर कुछ पवित्रता नहीं है ना सोचो कर्म नहीं करता है कुछ नहीं करता कपड़ा पड़ा कुछ नहीं जो बिल्कुल साफा रहता है उसका सामने पेताप्ता आ ही नहीं सकता डरता है हर वक्त डरता है उसका सामने पेताप्ता पहले चिंता करे हम अगर उसका अंदर घुस जाए क्या हम उसका चेतना को कवर कर सके कैन आई कवर इस कंसियसनेस समझा मेरा बात पिता तक का पहला विचार है कि हम ये जो जिसका अंदर में घुसे उसका चेतन सत्ता को हम कवर कर सकेगा कि नहीं अगर नहीं कवर कर सके उसका कंसियसनेस का डिग्री बहुत हाई है नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा कम चेतन वाले आदमी को घुस है उसका चेतन कवर कर दे और उदम मचाए बात जो कुछ भी करे पेता का ये पेता का ये काम है जिसका सुद्धि है जिसका हृदय में अंदर में सुद्धि बाहर में सुद्धि हर वक्त नाम चलते रहता है तो उसका कैसे हो तो पेत, पेताता अगर समझ गया घुसने का कोशिश किया किसी का हृदय में वो घुसने का कोशिश कर रहे तुरुन तो समझ गया मेरा कोई इधर आ रहा है, तुरुन समझ जाए, तो वो नहीं समझा पेता अगर पकड़ने आए, उसको अगर हाई है समझ गया कोई अगर है, हमारा लगता है कोई पेता तुरंत तो क्या करे वो भाग जाए ऐसे ही माया क्या चीज है जब समझ जाओगे माया भगेगा समझा मेरा बात में एक दफे सुबह चार बजे चार बजे जल्दी जल्दी कोई पेब्लिकेशन का कोई काम था वो चार बजे जगन्नाथ मंदिर एक जगन्नाथ सिद्ध पीठ है जगदीश पंडित का वहां से जल्दी जल्दी निकले किसको पूछे भी ना बोला जल्दी जा रहा अब बोट पार होके उधर जाएंगे जाने का टाइम में जंगल पड़ा सामने बांसों का झाड़ और जाते ही हमारा दूर बहुत दूर डिस्टेंस है जाते ही देखा अरे इतना धरंगा कौन है और दो एक जनानी जो है वो झाड़ू लगा रहे हमको तुरंत धीदा में तुरंत धीदा में सेंसेशन आया ठाकुर जी बोल दिया तुरंत हमने क्या एक जोर से एकदम फटकार दिया कौन है उधर ऐसा जोड़ के बोला बोलने का बाद ही फिर पीछा मोड़ा और दूसरा सब करा बाद में पूछा उधर है बोले हाँ हमारा जो उधर प्रतापता है हाँ, आत्महत्या किया बहुत हमको कुछ, कुछ कुछ हमका हमारा क्या बिगाड़े हमारा कुछ नहीं भी कर सकेगा तो प्रेता है तो हमारा दूर से बहुत दूर है सेंसिटिव सेंसिटिविटी हमारे इधर में कौन बोल दिया है उधर कुछ कर नहीं पाएगा लेकिन खमा का झमेला में क्या करे तो ऐसा है तो आप अगर आप आपको अगर ये पता चल जाए कि माया क्या चीज है तो माया आपका दिल में टिक नहीं पाएगी माया आपको छोड़ के मुक्त कर देंगी चला जाए और बाद में क्या है ये भागवत का स्वरूप का वर्णन किया ब्रह्मा जी किसका सामने बोले नारद जी का सामने वर्णन की नारद जी का सामने वर्णन करते रहे उसके बाद सुंदर एक छोटा सा उपदेश दिया नारद ईदम भागवतम नाम जन में भगवत और संग्रहो अयम विभूतिनाम नाम तमें करो क्या उपदेश दिया सामसेन हरेर सम हरेर नान्यद अन्यस्मत सदस्य च ऐसा बोला पहले उसके बाद बाद इदम भागवतम ये जो हम वर्णन किया जिष्ठ इदम भागवतम नाम जन्मे जन्मे में भगवतोदित संग्रह अयम विभूतिनाम तमेत कुरु करू संग्रह अयम ये जो संग्रह करके हमने धीरे धीरे एकदम उसका संग्रह करके आपको बताया संग्रह अयम संग्रह अयम विभूति नम तमेत विपुल इसको विपुल बनाओ इसको विपुल बनाओ चिंतन करो और ऐसा करके खूब ध्यान से सुनना इस जगह जितना सारे भागवत बकता है इस इस चीज को व्याख्या नहीं करते क्योंकि इसमें अपना जो दोष है ये प्रकटित हो जाए कभी इस श्लोक का प्रकट नहीं करें व्याख्या नहीं करे किसलिए इसमें अपना जो दोष है यह प्रकट हो जाएगा क्या बोला ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया यथा हर भगवती नीनाम भक्ति भविष्य देखो बेटा तुमको बोला ये भागवत कथा का विस्तार करो प्रोपागेट करो प्रचार करो तमें तक विपुल करू और एक बात ध्यान रखना ऐसे प्रचार करना जैसे भक्त, जैसे समाज का जितना सारे आदमी हैं, उन लोगों के, उन लोगों में भक्ति का भाव आ जाए तुम्हारा पंडिताई दिखाने के लिए भक्ति मत व्याख्या भागवत व्याख्या मत करो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी रखा नहीं करे सब ये पॉइंट को छोड़ के चले जाए भागवत प्रवचन हुआ किसी जगह अगर सुना है दो चार आदमी भी उसका अगर भक्ति नहीं हुआ ये हो ही नहीं सकता होगा ही ठीक से अगर सुना है तो भागवत ऐसा चीज है इससे ब्रह्मा जी का उपदेश है पितामा ब्रह्मा बिनती कर रहा है देखो ऐसे भगवत कथा को प्रचार करना जैसे सब आदमी का अंदर में भक्ति आ जाए क्यों भक्ति जब तक ना है मुक्ति नहीं होगा ऐसे कष्ट होगा ये जन्म छोड़ोगे दूसरा जन्म कहाँ मिलेगा हाथी जन्म होगा घोड़ा जन्म कुत्ता जन्म होगा ठीक ठिकाना है नहीं क्यों रिक्स ले रहे हो रिक्स लेने का तो दरकार नहीं सही ढंग से भजन करो यथा हरू भगवती नीनाम भक्तिर भविष्य सर्वात्मन खिलाधारे इति संकल्प वर्णय जब भी कोई भागवत कथा को बोलोगे आप संकल्प करके बैठना संकल्प लेके बैठना हमारा ये कथा जो है ठाकुर जी इस कथा के द्वारा जो सोता होगा वो अगर सच्चा दिल लेके आए उसका अंदर में भक्ति हो जाए जो वक्ता है वो संकल्प करके बैठे उसका वो एक कुछ लेना देना नहीं है आपका साथ सिर्म मंगल के लिए आए, और कुछ नहीं कितना सुंदर बात है कितना ऊंचा बात है देखो जया हरो भगवती नाम भक्तिर्भविश्वती भक्तिर्भविस्वती अखिल धारे इति संकल्प वर्णयों ऐसा संकल्प करके भगवत कथा को वर्णन करना और नहीं तो नहीं करना अगर करना है तो ऐसे संकल्प करके गई करना नहीं तो नहीं करना तो क्यों बोले अव्यवस्था फैलेगा भक्ति समाज में अव्यवस्था फैलेगा जो आचार्यों का भक्ति नहीं है जो आचार्यों का भक्ति का जो भजन का बल नहीं है पावर नहीं है तेज नहीं है वो किसी का मंगल नहीं शिष्य का मंगल नहीं, नहीं कर सके शिष्यों का मंगल कुछ नहीं कर सकेगा गलत हो जाएगा उल्टा हो जाएगा सारे जगह उल्टा हो जाएगा पावरफुल अच्छा जो रहे तो उसके सामने कुछ नहीं कर पाए। वो जो हजारों माइल दूर रहे तो शिष्य का अंदर में प्रभाव फैलेगा वो भजन के द्वारा प्रभावित करे। पहुपात पहुपात मायापुर में है शिष्य गया इंग्लैंड में शिष्य गया बाहर में इधर से प्रहुपात जी प्रभाव दे रहे इतना पावर है गुरुजी जी कहां है और शिष्य कहां है इसी को बोलता है गुरु शिष्य संबंध अगर शिष्य गुरुजी का हृदय को समझा नहीं अगर गुरुजी शिष्य का हृदय समझा नहीं आ दोनों का मिलन नहीं भाई तो सोचो कि वो दिखा बेकार का दिखा वो दिक्खा में कुछ नहीं होने वाला सुनोगे जो डर जाओगे क्या भाई हमारा दिखा नहीं हम तुम्हारा दिखा तो हुई जब तक गुरु शिष्य का ऐसा भाव ना हो जाए तब तक इस विषय में हम चर्चा करेंगे बाद में कई दूर रहे गुरु जी कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ लेकिन सदगुरु सदवैष्णव का इतना पावर है वो अपना प्रभाव के द्वारा ही कैन चेंज यू प्रोवाइडेड यू कैन फॉलो ही बार बार उदाहरण देते हो ही इज गिविंग वन एग्जाम्पल महाराज यू आर लाइक सान यू आर यू कैन प्यूरिफाई मी हाउ आई कैन प्यूरिफाई नॉट फॉलो मी तुम अगर मेरे को फॉलो नहीं करो तो हम क्या करें तुम फॉलो करो तो ठाकुर जी हमारा गुरु जी तुमको प्योर कर दे मानोगे नहीं तो क्या करे कोई भी आचार्य हो ना माने तो माधवेन्द्रपुरी जी का आश्रय लिया रामचंद्रपुरी क्या हुआ बोलो रामचंद्रपुरी किसका शिष्य था माधवेन्द्रपुरी का इतना बड़ा ठाकुर जी जिसको चार बार दर्शन दिया और उसका आश्रय लेते हुए भी वो जिंदगी को गंवाया और टोटल लाइफ गॉन जिंदगी खत्म हो गया <laughs> चैतन्य महापो का दोस्त पकड़ रहे हैं बोलो क्या बात है चैतन्य महापो को उधर आए घर में आए भले राम राम इतना सारी चेटी है सन्यासी होके इतना लालच है कि मीठा जरूर खाया होगा नहीं तो इतना चेटी कहाँ से आ गया चैतन्य महापो में सर झुका है भाई बोल नहीं क्या बोले ठाकुर जी का दोष पकड़ रहे है। तो हम तो छोटा मोटा आदमी है का दोस्त हो, दोस्त होगा चैतन्य जरूर खाया नहीं तो ये चेटी कहां है सन्यासी कहा इतना लोभ है जुकाया, कुछ नहीं बोला मरा, मरा। फिर बाद में इतना खाता है सन्यासी होकर निंदा किया बाद में महापोह के खाना छोड़ ही दिया चाह। खाना छोड़ ही दिया इतना निंदा कर रहे तो खाना जब छोड़ दिया भक्तों लोग रोना शुरू कर दिया हम लोग मर जाएंगे हम भी खाना छोड़ देंगे तो चैतन्य माप आधा खाना लेकर जो प्रसाद आता है उसका आधा लेके ठीक है हम जी अपना जिंदगी और जब लोग आके बोले उसका वो निंदा करता है उसका उसका कथा सुन के क्या होगा आपका ठाकुर जी को बोला मा चैतन्य महापो महाराज उसका तो काम ही है निंदा करना तो उसमें क्या पड़ना है उसका निंदा करने तो आप क्यों खाना बना छोड़ दिया महापो उल्टा बोला उल्टा फटका दिया उन्होंने तो ठीक तो ही बोला उन्होंने क्या निंदा किया सन्यासी हो के ज्यादा खाना ठीक नहीं हो तो ठीक ही बोला हम को हमारा दोस्त देखा तो हमको शासन किया तो क्या गलती है तुम लोग जाओ अपना काम कितना देखो ठाकुर जी का शिक्षा है ठीक ही तो बोला हम सन्यास लेके हम ठीक ही बोला दोष नहीं है जाओ तो तुम अपना काम भी जाओ कोई बात नहीं ठाकुर जी का दोष दर्शन किया साक्षात ठाकुर जी का दोष अगर दर्शन करे तो छोटा मोटा हम कौन सी है छोटा मोटा आदमी तो हमारा दोस्त देखे तो अच्छा है और जो दो दोस्त देखे हमको बोल देना रिपोर्ट करना हमारा महाराज आपका ये दोस्त देगा हम रेक्टिफाई कर लेंगे हमारा दोस्त का संशोधन कर लेंगे हमारा तो बहुत दोस्त है तुलसीदास जी को एक आदमी आके बोला महाराज वो संतो तो आपका निंदा करता है हर वक्त तुलसीदास जी बोले काम करो उसको हमारा समझाओ हम उसको अपना खर्च भिक्खा करके कुटिया बना देंगे हमारा कुटिया का महाराज आप समझा नहीं आपका निंदा करता है उसी बोले है, हाँ उसी लिए तो बोलता हूं निंदा करता है उसी लिए तो बोलता हूं उसको लाओ मेरे सामने मैं अपना खर्चा से भिक्खा करके उसको कुटिया बना दे हम अपना कुटिया में भर के भजन करें वो गाली देते रहेगा हमारा कौन सी दोष है तो दिखाई नहीं पड़ता हम संशोधन कर लेंगे आई कैन रेक्टीफाई माई सेल्फ अब चले जाएंगे जल्दी ठाकुर जी के सामने जितना दोष देखोगे आप लोग हमारा उतना ही अच्छा है क्यों इसमें हमारा संशोधन हो जाएगा बोरा दोष हमारा अंदर हो सकता तो इसमें तो अच्छा है उसमें गुस्सा करने वाला बात तो है नहीं है अच्छा है तो ये जो है अष्टोध्याय जो है राजोवाचो एक बार ये जो है इधर राजा बोलना शुरू कर दिया परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी कई पुरुषों में चलता है आप घबरा मत जाना कभी कभी देखोगे राज राजोवाचो सुख बाच हो कभी कभी फिर जाओगे कभी कभी, कभी, कभी आप क्या? कौन बोल रहा है एक्चुअली इसका जो लिंक है लिंक अगर खो जाए तो आप घबरा जाओगे कथा कैसे शुरुआत हुआ हैं? शुरुआत कैसे हुआ सूत्रदेव गोस्वामी जी सनकादी ऋषि को बोल रहे और सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हमने कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोला कथा को सुना तो जब जब सुदेव गोस्त कह रहे हैं तो बीच में बोलेगा ना सुत्रदेव गोस्म ये बोला था सुतो बाचो आ जाता है तो आप बोलेगे कथा कौन बांच रहा है <laughs> लिंक हो जाए तो मुश्किल है लिंक को ध्यान रखना लिंक हो जाए तो मुश्किल है तो ये है और ऐसा करते करते इधर आया ब्रह्मा जी को भगवान बोला ब्रह्मा जी नारद जी को बोला इतना तक अब यह औष्टम उद्याय जो है इधर रजुवाचो राजा बोल रहे हैं राजुवाचो श्रीनता श्रद्धया नृत्य गृणत सचिषित नादीघे नगवान विशते ही दी श्रीनत श्रद्धाया नित्यम गृणत सचिषित नादीर्घ न काल न भगवान विशते ही और भागवत का जो जो पहला हृदय अवरुद्ध थे है तत्नाद हृदय अवरुद्ध थे बताया था ना बोलते हैं नोलते यही शब्द है श्रणतः श्रद्धा हर बकत अगर ठाकुर जी का अपराकृत लीला और भगवान ठाकुर जी का लीला कीर्तन सुनते रहोगे कथा कीर्तन तो सुनत श्रद्धा या नितम श्रद्धा युक्तया होके अगर सुनते रहोगे तो क्या होगा भले श्रद्धा युक्त होके सुनते रहोगे तो आपका हृदय में तुरुण ठाकुर जी आके बैठ जाए श्रद्धा का माने क्या है उसका व्याख्या किया था श्रोधा शब्द कहे शुद्धिर विश्वास कृष्ण भक्ति को ही ले सर्वभक्ति सर्व सर्व कर्म कृतो चरण में भक्ति करो तो उसमें तुम्हारा कोई कर्तव्य ड्यूटी का शेष नहीं रह जाएगा सारे जो ड्यूटी है तुम्हारा कर्तव्य है इसका व्याख्या चार पांच दिन पहले भी किया सुंदर ये जगत में जन्म होने का बाद संग, संग जब भी आप मैया का कोसे गिरा धरती पर तो चार जो कर्जा है आपका ऊपर आ गया आपका सर पे इसका बारे में चर्चा किया था हमने ऋषि ऋण देव ऋण पितृण भूतऋण चारों ऋण आपका कर्जा जो है आपका सर पर बोझ कर्जा का बोझ चर्जा जाए और शास्त्रों का विचार के अनुसार अगर आपका जिंदगी को न चलाओ तो बड़ा भारी मुसीबत आएगा मुश्किल है कर्जा को चुकाना ही पड़ेगा कर्जा चुकाना पड़ेगा नहीं तो होगा नहीं श्रणत श्रद्धया नित्यम श्रीतः श्रद्धया नित्यम गृणत सचे स्तम ऐसा लेके आने से भगवत कथा सुना नहीं जाता ऐसा होता नहीं उसका ऊपर नजर चला जाता है ना कैसे सुनोगे दूसरे का भी प्रॉब्लम होगा बच्चा तो बच्चा ही है प्यार का लेकिन कथा का टाइम में नहीं होना चाहिए शनतः श्रद्धया नित्यम घृणत सतिष्ठितम नाति दीर्घे न काले न भगवान विशते हृदय जो हर दिन हर मुहूर्त भगवत चरित्र श्रद्धा के स्वाद शोभन कीर्तन करते भगवान बहुत जल्दी इंस्टेंट आपका हृदय में बैठ जाएगा ऐसा बैठ जाए ठाकुर जी को उसको हटाने जाए हट मेरा दिल से हटेगा नहीं ठाकुर जी का ऐसा ही प्रभाव है ठाकुर जी टेरा है टेरा है ना तीनों जगह टेरा है श्याम सुंदर और ठाकुर जी किसी का हृदय में घुसता नहीं अगर घुसे तो निकालना मुश्किल है इसका बारे में दसों में हम चर्चा करेंगे अगर किसी का दिल में घुस गया तो उसको निकालना मुश्किल है वो बैठे रहेगा जितना भी बोले भाग हटेगा नहीं गोपियों ने ऐसा बोला ना? सुंदर चर्चा कहते हैं गोपी गीता में आएगा सुंदर चर्चा जब ये जो अभी जो इस श्लोक को ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा श्रीन त्रदायनितम गृणत सचेम ना दीर्घ न काले न भगवान विश्वते समझ में आया तो इसका नेक्स्ट है प्रविष्ट कर्ण रंधे न स्वान भाव सरू धुनो समलम कृष्ण सलिलस यथा सरो जैसा शरतकाल दुर्गा पूजा आए शरत काल है ना उसी टाइम में देखोगे इतना सारे जलाशय है शायद निर्मल बन जाता पवित्र सब सच्चो हो जाता है ये शरत काल का ऐसा ही महिमा है जब भी शरतकाल आए जितना सारे पानी में जितना सस्पेंशन रहता है ना जैसे पार्टिकल्स है और सेडिमेंटेशन उसका सीडिमेंटेशन नीचे आ जाता और पानी सच हो जाता प्रकृति का ऐसा ही गुण है इसमें धुनोत समलम अंदर में जो काली है काला कालापन जितना सारे पाप ताप है सब धुनोत समलम कृष्ण सलिलोस यथास्वत सलीसो जल का पानी का जैसे जैसा काल में अवस्था को प्राप्त करता है पानी तालाब का पानी नदी का पानी श्रावण महीना सावन में भादों में सावन भादों में क्या होता है पानी पानी थोड़ा परिष्कार नहीं रहता स्वच्छ रहता है नहीं रहता हम्म और प्रविष्ट कर्ण रंधे कर्ण रंधे स्वानम ये जो कथा है ठाकुर जी का ये बोले प्रविष्ट कर्ण रंधे नैसे ग्लास है कोई रस आपको दिया जाए तो बोले महाराज ग्लास लेके आए रुको थोड़ा लोटा लेके आओ ग्लास लेके आओ लोटा से पियोगे ये कान है ग्लास जैसा ये कानों से जितना सर रस आ रहा है ठाकुर जी का ये रस का पान करते चलो और प्रविष्ट करने रौधेनो स्वानम भाव सरोहम जैसा जैसा आपका भाव जो है उसी भाव का मुताबिक आपका हृदय में एक प्रभाव फैलेगा <coughs> एक प्रभाव आपका हृदय में आएगा सम शॉर्ट ऑफ रिएक्शन मस्ट भी देर एक एक रिएक्शन आपका हृदय में होगा <coughs> जैसा जैसा भाव है भाव का अनुभव, उनु, भाव का अनुसार आपका हृदय में अनुभव होगा भाव का अनुसार अनुभव फीलिंग्स होगा धौत तो आत्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचती मुक्त सर्वपोरी क्लेष पांथ यथा इस श्लोक का ध्यान से सुनना थोड़ी सी व्याख्या करेंगे धौतात्मा तो पुरुष कृष्ण पाद मूलम जिसका हृदय मान्यन हो गया पूरा क्लियर हो गया साफा हो गया धौतात्मा तो पुरुष कृष्ण पादो मूलम न जिसका हृदय इतना साफा हो गया इतना साफा हो गया वो किसी भी हालत से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो चरण कमल हृदय में बैठा हुआ है उसको आप हटा नहीं सकोगे इतना तो आत्मा मतलब धोत तो आत्मा मतलब साफा मान जन हरिकथा कीर्तन के और सं कीर्तन के द्वारा जो इतन महापूजा पहला सो गए पहला सो गए चेतोदर्पण प्रमाण जलो यही सोच लो जब हृदय साफा हो जाए तब हृदय से उसको निकालना मुश्किल है मुश्किल है ना हमारा ब्रजधाम में जो चंद्र सरोवर है उस चंद्र सरोवर का उसी में एक भजन कुटीर है उसमें आपका सूरदास जी महाराज भजन करते थे सूरदास जी आंखों में नहीं देखते थे बिल्कुल लेकिन चंद्र सरोवर से लाठी ठोक ठोक कर कई किलोमीटर जाके वो जो श्रीनाथ जी जो है आप श्रीनाथ जी बोलते हो ना नाथोद्वार में तब तो वहां था गोवर्धन गोवर्धन का ज्योतिपुरा घास बहुत दूर वहां लाठी ठोक ठोक कर ऐसा ऐसा करके श्रीनाथ जी का पास जाते थे डेली सुबह शाम जा लाठी को रख के और उसका पास जो है उसको बजा बजा के कीर्तन करते आंखों में नहीं देखते जाए झड़ हो पानी हो भूकंप हो जाए तो बाबा का कोई रोक टोक नहीं है बाबा जाएगा ही वहां जाके ठाकुर जी का सामने बैठे तब तो जंगल था ज्यादा आदमी नहीं आता था बैठ के कीर्तन करना सुन आ गोपाल जी स्वयं प्रकोट होके बाबा का सामने ऐसा बैठ जा कैसा कीर्तन कर रहे हैं गोपाल जी स्वयं प्रकोट होके ऐसा करके कैसा कीर्तन कर रहे आह सुनते रहते गोपाल जी गोपाल जी ऐसा कितना सुंदर कीर्तन ठाकुर जी खींचे आए ये बल्लवाचार्य जी उसका लड़का ये जो है महाप्रभु कृपा किया था ना ये बल्लाचार्य जी भी श्रीनाथ जी का सर आलिंगन करके छोभी है ना मिलता है ब्रजान में देखो मिलता है हमारा पास भी है गोपाल को गदी में लेकर ऐसा चुम्मन चुम्बन कर रहे हैं आप सोचोगे ये सब गप है नहीं गप है एकदम तो ये जिस कारण ये बात को उठाया किस कारण है भले एक दफे सूर्यदास जी जाते जाते समझ नहीं पाया भाव में विवल था और एक कुए में गिर गया कुए में गिर गया कुए में गिर गया तो चिल्लाया ठाकुर जी का नाम लेके अरे गिर गया तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गोफल आया हाथ पकड़ लिया कुएं से बाहर कर निकल कर दिया गिरा तो संसंग बोला कृष्ण का नाम, गिर गया, तो इतने में कितना ऑफ सेकंड? तुरंत कृष्ण उसका हाथ को पकड़ लिया कुएं से बाहर कर दिया बाबा आप गिर जा रहे थे हम बचा दिया उसको जोड़ के पकड़ के रखा जोर के पकड़ के रखा और बुझवा से वो बोले हमको छोड़ दो आपको बचा दिया नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं अरे अब तो बचाना था बचा दिया छोड़ दो नहीं तू ही मेरे कन्हैया हो अरे नहीं हम कन्हैया नहीं है हम तो गांव का आदमी है गांव का लड़का ना ना ना तुम ही मेरे कन्हैया हो हम छोड़ेंगे नहीं किस्त छठ से हाथ छुड़ाकर भागा तो सूर्यास ने रोते रोते बोला हाथ छुड़ाके के जाते हो निबल जान के मोहे जब हृदय से जाओगे तब सबल जानू में तोहे तेरे को मैं सबल तब जानू जब तू हृदय में जाए हृदय से जा हृदय से जा सके हिम्मत है तेरा मैं बुढा हूं मेरा हाथ को ऐसा करके छुड़ा के जा रहे जा कहा जाए हृदय से जा तू तो समझे हृदय से जा सके नहीं सके हाथ छुड़ा के जाते हो निबल जान के मुहे जब हृदय से जाओगे तब सबल जान मैं तुहे बहुत सुंदर कीर्तन है यहां परिवेश नहीं है सब गान गाने का अच्छा नहीं लग रहा है जो भी है धोत आत्मा पुरुष कृष्णपाद पाद मूलम न जिसका आत्मा धौत हो गया सफा हो गया उसका दिल से कृष्ण पाद मूलम न कृष्ण चरण वो जाएगा ही नहीं किसी हाल से कोशिश करो तो जाएगा नहीं और मुक्तो हो सर्वोपरि क्लेष पंथ हो हमारा जिंदगी में कहानी है सुंदर हम जा रहे हैं कई बार गया हिमालय बहुत बार हिमालय हमको खींचता है पहले अब तो कम है पहले खिंचावट ज्यादा था हिमालय का और गुरुजी से उनमोतन लिखी गया गुरुजी बोला जाओ आप रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में जाके हम काली कमले वाली एक आश्रम है उसमें हम रुके हैं एक नदी एक पहाड़ी चट्टी है नीचे एकदम वहाँ रुके और माला फेरते फेरते हम पहाड़ का चट्टी में हम देखते रह गए हमारा जिंदगी क्या है और ठाकुर जी का क्या महिमा है देखोगे तो घबरा जाओगे हिमालय ऐसा जा आ रहा है पानी गंगा जी और कितना सुंदर परिवेश है क्या पावर है रुद्रप्रयाग बड़ा महिमा है और एक संत जो है हम माला फिरते रहे चुपचाप देखते रहे एक संत मेरा पास आया चुपके से आके मेरा साथ परिचय किया, बाबा कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो ऐसा करके परिचय किया बहुत सारे बातें हुआ भजन का बहुत सारे बातें हुआ और उसके बाद सुबह सुबह का टाइम मैं चला बुद्धनारायण का और वो चला नीचे उसका दर्शन हो गया बहुत सारे बातें हुआ घंटों भर इतना दोस्ती हो गया था लेकिन हाँ हम चिंता करें वो तो दोस्ती हो गया था लेकिन वो कहाँ गया हम कहा आज आज तक उसका साथ दर्शन नहीं हुआ हुआ कितना दोस्ती हुआ था रात को बैठ के विचार किया था कितना सुंदर शास्त्रों का अर्थ उठा था बड़ा वो भी अपना जिंदगी का बड़ा बड़ा चीज अच्छा अच्छा चीज बताया लेकिन वो गया तो गया उसका साथ आज तक मेरा परिचय और मेरा दिग्दर्शन नहीं हुआ मैंने सोचते रह गए कि संसार का आदमी जो हमारा ये सामी है हमारा ये पिताजी है भाई है दोस्त है ये जो सोच के बैठे हुए हैं ये जो यही तो है यही तो उदाहरण है ये जो, तो है, तो है। जो पांतो हो है सौस्वरणम जथा हम तो पांथो ही था ना हम तो पथिक था मेरा परिचय तब क्या था मैं तो प्रतीक मैं तो पथिक था ना मैं रास्ते में चलने वाला और प्रतीक प्रथिक साला मिला तो रोक गया तो मेरा क्या नाम था पृथिक था सुबह में चल देंगे दस घंटा के लिए पांच घंटा सात घंटा दस घंटा के लिए रुक गया तो मेरा नाम था तो मैं सोचते रह गए भागवत का श्लोक जो है कितना सुंदर देखे पांथ सरणम यथा साला में जैसे है पांथ साला में हम विश्राम लिए लेकिन जब अपना स्थान पे गुरुपीठ में आ गया तब और तो आनंद हुआ ना अब इतना चलते रहे रास्ते में आज गुरु जी का पीठ में आ गया गुरु पीठ में तो ये जो पांथ सण यथा मतलब है ये पथिक जब सशरण देख एक बात ध्यान से देखना एक झोप्पड़ पट्टी में रहने वाला रिस्का वाले वो जब सारा दिन रिस्का खींचा सुबह में तो छातु खाया रात को चोखा और जो भी है चावल खा लिया अब जब सोया थोड़ा देर तक राम नाम किया बिहारी लोग हम देखा हमारा उधर बिता सारे रिस्का वाले एक साथ बैठ जाते हैं बैठ के और दाल बनाया रोटी बनाया और फिर उसका बाद पहले राम राम राम राम कर दे उसका बाद आधा घंटा करने बाद वो खाया और सो गया कितना सुंदर सो गया अरे बाप रे बाप बिछाया रास्ते पे वो बड़ा बड़ा धनी आदमी है मरवाड़ी है गुजराती है सब आके महाराज हमारा नींद नहीं आता है डॉक्टर ने बोला क्या हुआ बोले महाराज कौन जाने नींद नहीं आता है दो दो चार चार गोली खाता हूं कोई नींद नहीं आता अदुआ नींद नहीं आता काहे को नींद नहीं आता मतलब कौन जाने नींद नहीं आता और इसका वाला को देखिए कितना सुंदर नींद आए तुम इतना पैलेस में हो राजधानी में हो इतना सुंदर विस्तारा में हो एसी डीसी चल रहा है फिर भी तुम्हारा चैन नहीं है फिर भी तुम्हारा जिंदगी में कोई चैन नहीं है, है? बेचैनी बने रहते हैं लेकिन उसका कितना शांति है खाके सो गया आराम से सुबह में उठा फिर इसका चला कितना सुंदर है तो ये देखो हमने देखा ठेला चलाने वाला वो पट्टी में रहता है लेकिन वो पट्टी में जब लौट के आए सारा दिन के बाद वहां कितना सुंदर नींद नींद आ गया पट्टी कुछ नहीं है लेकिन वहां कितना सुंदर नींद लेकिन बाकी आदमी का कोई निधि नहीं आता बाकी जो है तो इसलिए बोला कि स्वर्णम जो अपना पट्टी में आ जाओ, झप्पर पट्टी में फिर भी अपना ही तो है उसमें आनंद ही आनंद है, <laughs> वो तो अपना है झप्पर पट्टी सही लेकिन अपना है उसमें बेचैनी नहीं है आ, बहुत आराम से सो जाओ लेकिन बाहर में सो उतना मजा नहीं आएगा आएगा बाहर में कई जगह सो जाओ उतना मजा नहीं आएगा ये हम भी देखे हैं जो भी है ऐसा करके ब्रह्मा जी का जो सृष्टि का समय कैसे क्या हुआ था इस बारे में कहे रहे नवम अध्याय में ब्रह्मा जी एक दफे चारों ओर पानी पानी है जिधर देखो चारों पानी है पानी पापी ब्रह्मा जी आविष्कार किया मैं कौन हूं कहा हूं अचानक है मेरा परिचय कहां कहां से आया चारों ओर पानी कुछ नहीं है तो ब्रह्मा जी सोचते रह गए सोचते सोचते क्या किया वो देखे थे सोई मैं कौन हूं पद्म का वो जो पद्म फूल है उसका जो नाल है जो स्टेम अंग्रेजी में स्टेन बोला जाता है पद्म फूल स्टेम है उसके उसके नीचे गया पूरा नीचे गया। कुछ नहीं पता चला फिर उठा ऊपर में फिर नीचा नीचे गए उठते फिर उठे फिर नीचे गया ऐसा ऊंचा नीचा चलते रहे चलते रहे फिर भी समझ में नहीं आया मैं कौन हूं बाद में एकदम चुपचाप बैठ गया मैं कौन हूं कहां से आया हूं ओर पानी है मेरा परिचय क्या इतने में तीन शब्द आया तपो तपो दो शब्द ये जो है और ये तप शब्दों का जो माने हैं ये ठाकुर जी इसका माने हृदय में फोकट कर दिया नहीं तो ब्रह्मा का जानना संभव नहीं तप क्या है तप मतलब तपस्या और तपस्या बोला तपस्या का माने क्या है ये ठाकुर जी हृदय में अनुभव करा दिया तो तपस्या करने बैठ गया ठीक है तपस्या करते करते करते करते दब तपस्या के द्वारा ठाकुर जी प्रसन्न भये तो ठाकुर जी दर्शन दिया देख लो मैं ये हूं तुम कहां से आए हो जानते हो नारायण का जो नाभि नाल है ये तो भगवान दर्शन दिया लेकिन ये जो ब्रह्मा का उत्पत्ति कहा से को गर्व, साईं जो विष्णु हैं, इनके जो नाभि नाल ये नाभि, इसमें से एक पद उठा पद्म फूल में ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ ब्रह्मा का नाम पद्म जोनी फूल में स्वयं हुआ जन्म हुआ कैसे हुआ वो कौन जाए ठाकुर जी का खीफा और ब्रह्मा जी जितना दौड़े नीचे जाए ऊपर जाए नीचे जाए ऊपर जाए टीकाकारों ने बोला महाराज ब्रह्मा जी का इतना दौड़ने से क्या हो सकता कुछ नहीं होने वाला क्यों बोले माँ जी तो जानना चाहते कहां से मैं आया हूं लेकिन बीज जब बीज जब वृक्ष हो जाता तो बीज मिलता है क्या बीज अगर अनुकूल परिवेश में वृक्ष बन जाए तो पांच साल दस साल सौ साल बाद क्या वो बीज को आप ढूंढे से मिलेगा बीज कहा मिलेगा बीज तो फोड़ी बीज का तो एकदम बीज फोड़ के वृक्ष हो गया ऐसा ब्रह्मा जी ठाकुर जी जो है नीचे वो दिखाई नहीं पड़ा और वो ओरिजिनल कॉज को जानना चाहा लेकिन जान नहीं पाए बस चिंता करते रह गए चिंता करते रह गए और उसके बाद ठाकुर जी ने तपस्या करने का जो तपो बोला पानी का अंदर से तपो तपो जो शब्द आया तब तो इ तपो शब्दों के द्वारा तपस्या शुरू की और तपस्या करने का बाद ठाकुर जी ने अपना दर्शन दिया दर्शन देने का बाद उपदेश भी दिया सिर्फ दर्शन नहीं दर्शन तो कराया तपस्या के द्वारा और उसके बाद दर्शन दिया दर्शन के बाद उपदेश दिया सामावदात सहादाता सतपत्रोचना पिसंग वस्त्रा चोसुपेशस श्यामद शतपत्रोचना पिशंग वस्त्र सुचोसुपेशस चतुर्बन्मेष मनी प्रवेक निष्का सुवर्चस प्रबाल वैदु मृगालवरचसो फुरतकुंडलमौली ठाकुरजी श्यामदाता शतपत्रोशन पिशंग सर्वे चतुर्ब उमीष मौनी प्रबेक निष्का सुवर्चस प्रबावैदुर्जमृणालचस मौलिमा मौली मतलब मुकुट इधर बार बैकुंठो का दर्शन किया वैकुंठो में जितना पार्षद है ब्रह्मा जी देख रहे चार चार हो भुजा वही वैकुंठो में जो पार्षद है सावे सौंदर्य का बात क्या बोले श्याम वर्ण है उज्जवल चौ पदिव पद फूल जैसा आप पीताम्बर परिधान सुकुमार आकार सर्वे चतुर्वह सब जो चतुर्भुज है शिक्ष नारायण का मापिक, कितना सारे सुंदर मुकुट पहना हुआ है बाजूबंद है इतना सुंदर वैकुंठो का जितना सारे पार्षद है कुंडल है कानों में मौली मतलब मुकुट है कितना सुंदर आह बैकुंठो ये बैकुंठों का थोड़ा दर्शन ठाकुर जी दिखाया देख मेरा बैकुंठो तपस्या के द्वारा ठाकुर जी संतुष्ट भय उसके बाद दर्शन दिखाया उसके बाद ठाकुर जी का भी दर्शन हुआ किरीटीनम कुंडलीनम चतुर्भुजम पिता बक्षसी लक्षितम श्रेहा इत्यादि ऐसा देखते हुए ब्रह्मा जी का सर झुका ननाम पदम भूजम् अस्यो विश्व य परमहसे न पथाधि गम मते परमहंस व्यक्तिगम जो परम पवित्र है परमहंस परमहंसु व्यक्तिगम भजन का मार्ग पे चलते हुए जिसका दर्शन करता है वही ठाकुर जी का चरण में न नाम पदम्बुजम अश्व विश्वश्री विश्वश्री न ब्रह्मा विश्व सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उनका ठाकुर जी के चरण में दंडवध किए पहले हम ये सब चर्चा कर चुका कर चुके है आदमी का अंदर में जो एकदम निश्चिंत भाव जो चैतन्य महाप्रभु जब तुम्हारा ये नाम क्या है वो ये जो क्या नाम है बार बार बोलते रहते हम वो जब आया ना वृंदावन से घूम के उसका नाम है वो की पंडित जग जगह क्या नाम है बोलो ना जो किताब लिखा छोटा सा पतला प्रेम विवर तो जगदानंद पंडित नाम नहीं बोल सकते हो जगदानंद पंडित जब वृंदावन जा रहे थे वहां वो बोले सोनातन को बोलना मेरे लिए के ऐसा जगह ढूंढ के रखे मेरे लिए एक तो एकदम ऐसा जगह ढूंढ के रखे मैं जहां बैठ के बैठ के नाम कीर्तन कर निश्चिन्त निश्चिंत शब्द को यूज किया हम निश्चिंत कोई टेंशन रहे तो भगवत भजन नहीं होता हो पाता पहले सोनाथन को बोलना मेरे लिए कुटिया रखना एक कुटिया जहां मैं बैठ के संकीर्तन करते रहू नाम करते रहू ऐसा बोला जब ठाकुर जी दर्शन कराया तो अपना धाम को उसके बाद इसके बाद प्रिय प्रियम प्रतमना करिश प्रशण जैसे ब्रह्मा देखा ठाकुर जी हाथ को पकड़कर ब्रह्मा का बहुत प्रेम से बहुत सारे चीज कह रहे हैं सुंदर अब भगवान ब्रह्मा को बोल रहे हैं कि देखो तया अहम् अहम तो सम्मेद ब्रह्मा को बोला तुम्हारा ऊपर मैं बड़ा संतुष्ट हूं बड़ा चीरम भृते न तपसा दुस्तोषो कूट जोगिण कूट जोगिण जरा कूट जोगी है वो लोग हजारों साल भजन करे तपस्या करे है फिर भी कुछ होता नहीं लेकिन भगवान पर भेदगढ़ हो तुम सृष्टि कर, सृष्टि करने का मानस पे तुम्हारा आविर्भाव हुआ और बहुकाल तपस्या करके तुम्हारा से दीर्घ काल जो तपस्या इसके द्वारा मैं संतुष्ट हुआ देखो कपट योगी कुट योगी मतलब कपट योगी कपट योगी लोग हजारों साल तपस्या करे फिर भी उसका तपस्या से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाता चाहे कितना भी दिन तपस्या करें हिरण्याखो हिरण्यकशिबू कुंभकर्णो तपस्या नहीं किया था लेकिन वो तपस्या ठाकुर जी को संतुष्टि करने के लिए नहीं था व्यो तो को कुछ चीज मांग विभूति मांगने के लिए इसके बाद ठाकुर जी बोले देखो हम संतुष्ट तो तुम्हारों पर संतुष्ट हुआ बरा और तपो में हृदय साक्षात आत्म अहम तपसो अनोगो सृजा मी तपसई वेदम ग्रसा मी तपसा पुनः विभरमी तपस्या विष्यम वीरम में दुश्चरम तपहा ये अनोगो तपस्या ही हमारा है <coughs> हमारा शक्ति हम तपस्या के द्वारा तपस्या मेरा आत्मा है और हम तपबल के द्वारा चराचर विश्व को पालन करते हैं तपस्या के द्वारा पुनः संहार कर लेते हैं और तपस्या ही मेरा वीर है नर नारायण देखो अभी भी बुद्धि नारायण में नर नारायण है ना वो दो पहाड़ दिखेगा आप देखोगे दो पहाड़ एक नरो है एक नारायण <laughs> एक नरो है नारायण दो पहाड़ एकदम ऊंचा सबसे ऊंचा ये नरो नारायण कभी अगर भजन सही बने तो पहाड़ का अंदर नौर नारायण दर्शन देंगे कोई संतों लोग दर्शन किया तपस्या कर रहे लेकिन बाकी आदमी को पता नहीं चल देखे का पहाड़ है तो ऊंचा पहाड़ बद्य का मंदिर दायना बाजू और बाया बाजू हमने देखे बड़ा ऊंचा पहाड़ बाप रे और ऊंचा पहाड़ हमको उधर का जो पंडा है बोले महाराज ये जो संत महात्मा उधर बोले ये नौरो नारायण है एक नरो है नारायण है दोनों कभी किसी का सौभाग्य खुल जाए तो ठाकुर जी दर्शन भी देते हैं देखो तपस्या कर रहे हैं हरे बाप हरे बाप ये जो केदार नारायण है केदार नारायण में हम आज तो कुछ नहीं है ठाकुर जी का ऐसा विचार है सारे मिटा दिया हम केदारनाथ में गया था केदारनाथ में और में नहा और एक गुफा में रुखा था हाँ। गुफा कुछ नहीं है सारे मिट गया भूख हुआ था ना भूचाल हुआ था फिर पानी बारिश हुआ था हुआ ना अखबार में आया था पूरा सत्यनाश कुछ नहीं है वो गुफा भी नहीं कुछ नहीं हाँ ऐसा है और वहां वहां के एक पहुंचा हुआ संत वो शंकर जी का भजन करता है बोलो महाराज ये जो आप इधर भजन कर रहे हो शंकर जी कभी कभी किसी को दर्शन भी दे देते है पहाड़ो चट्टी में ऐसा करके शंकर जा रहे हैं वह कई संत महात्मा देखा है बहुत मुश्किल से हर आदमी देख नहीं पाता कभी मुश्किल से जिसका ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न है देगा शंकर जी भगवान जा रहा है पहाड़ का चट्टी में ऐसा करके ऐसा ऐसा है दर्शन दे देते हैं तो ओ शंकर जी बड़ा प्रसन्न हुए तो दर्शन दे नहीं तो बहुत मुश्किल है आ तपस्या जो है और हमारा जो तपस्या है हमारा व्रत उपवास कथा सुनना यही मेरा तपस्या हम लोगों का हमारा तपस्या ऐसा नहीं कि आंखें मुतको पहाड़ी चट्टी में जाके बैठे ऐसा जा, नहीं ये तपस्या का बारे में ठाकुर जी बोला ठीक ही है तपस्या के द्वारा ही पावर होता है विश्वमित्र मुनि तपस्या के द्वारा नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया त्रिशंकु को जो फेक फेंक दिया ना स्वर्ग से जा इधर से गिरना शुरू किया तो रोक दिया विश्व बीच में नया सर्ग रचना कर इतना अतबल है तपस्या के द्वारा रचना बल होता है सोवरी मुनि तपस्या के द्वारा इतना प्रकट कर दिया वैभव कर्दम ऋषि देखोगे करदम ऋषि तीसरा स्कंद आ रहा है इतना वैभव को प्रकट कर दिया तो इंद्रो हैरान हो गया इंद्रो पागल हो गया हरी संभव है मान मानधाता मुनि घबरा गया अरे इतना वैभव है इंद्रों का पास नहीं है इतना वैभव जितना वैभव प्रकट कर दिया कौन सौभरी ऋषि इतना वैभव प्रकट कर दिया कर्दम ऋषि बोले ऋषि मुनिया के तो चुटकी की चुटकी बात है तुम तो वैभव के लिए कर, रोते हो भागा करते हो लेकिन जो ये सब मुनि ऋषि है वो तो बातों बातों में पैदा कर देगा कोई कोई बात ही नहीं है ऐसा पावरफुल है, है और इसके बाद जब ठाकुर जी ने इतना सुंदर ये किया उसके बाद ब्रह्मा ने रो रो कर बोले ठाकुर जी आपका इतना कोरोना है आपका कोरोना देख के रहा नहीं गया मेरा आंखों में आंसू हो गया आ, इतना कोरोना है हमारे हाथों में ब्रह्मा जी को जैसे दोस्त को पकड़ता है मीठा बात बोला तुम्हारा तपस्या से मैं बड़ा संतुष्ट हूं हे वेद गर्वो तुमको सृष्टि करने का इच्छा है चलो हम कृपा कर दे तुम सृष्टि करो हम तुमको ऐसा जो बोले तो ब्रह्मा जी ने रो के बोले तथापि नाथुम तथापि नाथो मानस नाथ नाथयो नाथितम रूपे जानी तेरूपेण बलजे तथा भी, आप तो इतना उपदेश किया कुछ भी किया तथा भी हम ये तपस्या का द्वारा हमारा प्रार्थना है द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं हम हे नाथ हमारा प्रार्थना ये वस्तु हमारा पार्थित वस्तु हम जब मांग रहे वो हमको दे दो तथापि नाथ मानुष्य नाथो नाथायो नाथितम परावरी यथारूपे जानियम थे त्वरूपीणम त्वरूपीण हे नाथ हमारा प्रार्थित पार्थ, वस्तु हमको समझाओ आप अरूप आपका तो प्राकृत रूप नहीं है अरूप बा अपराकित रूप यदि अगर है तो हम जो प्राकृत और अप्राखित वह विषय हमारा जानकारी हो जाए आपका जो रूप है आपका जो वैभव है आपका जो धाम है ये तो हम प्राकृत अवस्था में दर्शन नहीं कर सकता दर्शन कर सकता दर्शन होना संभव नहीं या तक कि या तक कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का जो मैदान है उड़ाक वहां खड़ा होके अर्जुन को बोले अपना क्षमता से हमारा ये विश्व रूप को दर्शन नहीं कर सकोगे बोला ना हम तुमको दिव्य चु दे रहा है तो क्या अर्जुन का मामूली आदमी है हमारा माफी मटेरियल आदमी है क्या बोल नहीं ठाकुर जी का यही भाव है कि अपराकित वस्तु को कभी कभी छुपा के रखते हैं दर्शन नहीं देते इच्छा हो तो दर्शन दे देते वो आपका इच्छा का ऊपर ठाकुर जी का तो ठाकुर जी जब ए? जब अर्जुन को बोले अपना चेष्टा के द्वारा तुम दर्शन नहीं कर सकोगे हम तुमको आंखें दे देता है तो देखो मेरा विश्व रुख को <coughs> जब दिव्य चक्षु दिया तो अर्जुन पागल हो गए क्या देख रहा है चाद सितारे अनंत गोह राशि सब में कृष्ण है अरे बाप रे बाप लाखों लाखों करोड़ों सब जीवात्मा सब मर के उसका अंध हवा के मापी जा रहा है दांत का अंदर महाकाल का रूप हरे बाप बाप अर्जुन घबरा गया रोना शुरू कर दिया कांपने सा प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगन्नाथ तुम संतुष्ट हो जाओ जगन्नाथ हमको ये रूप नहीं चाहिए नहीं चाहिए हमको वो दर्शन दो और जो दर्शन हमको रथ का ऊपर तुम्हारा जो वही दर्शन ये दर्शन संगमरण करो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगन्नाथ जगन्नाथ हमको ये रूप नहीं चाहिए बाप विवत् स्वरूप करोड़ों करोड़ों जीवात्मा सब मर के उसका अंदर जा रहा है हवा का साथ धूला जैसे जाता है ना हवा का झोंका आए तो धूला हरे चांद सितारे क्या दिख रहा है रे पाप हा भगवान हमको नहीं चाहिए रूख हमारा तो ये रूप ठीक है ऐसा ही है तो ब्रह्मा जी में भाव से बोले ठाकुर जी आप अगर दर्शन नहीं दोगे तो हमारा हिम्मत में नहीं है आपका अपराधित रूप का दर्शन दे दर्शन कर ले लेकिन हमारा हम तो प्रार्थना कर सके हमारा इतना ही है आपका सामने हम प्रार्थना कर सके आई कैन एपिल बिफोर यू तुम्हारा सामने आप प्रार्थना कर सके बाकी तो मानना नहीं मानना मंजूर करना नहीं करना वो तो आपका आपका खुशी है ठाकुर आगे आपका मर्जी आगे आपका मर्जी है हमारे इस सब प्रार्थना रहा पीतांबर कसी हो मन में ये रूप बसी हो ऐसा ही है मन में ये रूप बसी हो पीतांबर कसी हो पीतांबर लगाए हुए हैं ऐसा रूप मेरा मरने के टाइम में प्रकोट हो जाए ठाकुर जी ये मेरा बिन्ती है एक भक्त का है अर्जी ठाकुर जी को प्रार्थना किया कोई भक्त हम नाम नहीं बताना दरकार है एक भक्त क्या है अर्जी एक भक्त का है आरजी आरजी मतलब प्रार्थना एप्लीकेशन टू तो ग्रांट और नॉट टू अप्रूव अप्रूव टू अप्रूव और नॉट अप्रूव करो ना करो तुम्हारा बात है एक भक्त का है अर्जी आगे तुम्हारा मर्जी तुम करो तो करो नहीं तो ना करो और ब्रह्मा जी कह रहे अपना प्रयास विशिष्टा के द्वारा तुम्हारा दर्शन होना संभव नहीं है आप प्राकृत अप्राकृत जो परावरे यथारूपे परावरे यथारूपे जानते तो अरूप हम तो जानते हैं आप अरूप हो अरूप, अरूप रूरूप ये जो गजेंद्र आएगा आएगा आप अरूप हो आपका रूप नहीं है पूर्व रूप बहु रूप है आपका बहु रूप है अनंत रूप आप, आपका रूप नहीं है इसका माने क्या है इसका माने क्या है विश्व रूप दर्शन करो तो ठाकुर जी का अनंत रूप है सारे ये सागुर जी का रूप आत ठाकुर जी अगर ये आंखों दे के देखना चाहो तो ठाकुर जी नहीं है दर्शन नहीं हो रहा है अरूप और मतलब रूप नहीं है कोई अगर दर्शन दे तो अप्राकित रूप खुल वेदांतों का जो चर्चा हुआ था वेदांतों का ऊपर जब चर्चा हुआ था महाप्रभु का साथ सार्वम भट्टाचार्य हम बीच बीच में घुमा फिराकर कर चैतन्य लीला में जाते हैं क्यों हमारा इच्छा है गौरव दर्शन का विचार पर आधारित भगवत कथा हो जाए वही एक्चुअल भगवत कथा आपको नचाने के लिए आपको खुशी करने के लिए हमारा कथा नहीं है ठाकुर जी को खुशी करने के तो चैतन्य महाप्रभु का साथ जब सर्व्यों का चर्चा हुआ था तो सर्व भट्टाचार्यों बोले आप बैठो मेरा सामने हम हम विधान तो सिखाएंगे इतना हिम्मत है साक्षात भगवान है भगवंत बोले हमारे सामने बैठो बैठ के विधान तो सुनो सर्वम जो विधान तो व्याख्या करना शुरू कर सात दिन तक ठाकुर जी चुप कर सुनते रहे और सर्व भट्टाचार्य बोले क्या हुआ आपको हां ना टू टा कुछ नहीं कर रो क्या क्यों समझे हो कि नहीं समझे हो समझ में नहीं आ रहा है कहो सुनते हो सात दिन से कुछ बोल नहीं रहे हो कि समझे हो कि नहीं समझे तो तब मां प्रभु ने अपना जवान को खोला बोले देखो जी क्या कहे सात दिन से तो सुनते आए हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं अरे समझ में नहीं आया तो बोलना चाहिए न हम व्याख्या कर देते अरे व्याख्या क्या करोगे आप जो श्लोक का व्याख्या किया पूरा पूरा समझ में आया लेकिन जो व्याख्या आप जो श्लोक श्लोक किया ना उच्चारण सारे समझ में आया लेकिन आप जो श्लोक का व्याख्या किया वो समझ में नहीं आया और गुस्सा हो गया क्या श्लोक जो बोला समझ में आया बोले आप जो श्लोक बोला पूरा समझ में आया पूरा जो श्लोक बोला उसका अर्थ जो है हमारा हृदय हृदय में प्रकुट हो गया लेकिन आप जो व्याख्या किया वो समझ में नहीं आया और गुस्सा हो गया इतना बड़ा वेदांति है साक्षात बृहस्पति है क्या हमारा व्याख्या समझ में नहीं आया वो नहीं जी समझ में नहीं आया तो व्याख्या व्याख्या करो आप करो समझ में नहीं आया तो श्लोकों का श्लोक समझ में आया बोलो श्लोक जो बोलते हो जो श्लोक का पूरा अर्थ समझ में आता इतना बड़ा बात है इतना बड़ा बात है इतना हिम्मत है बोलो तो सही व्याख्या करो क्या क्या बोला हम आज चैतन्यमा को बोलना शुरू कर दिया वेदांत का व्याख्या आप निराकार बोल के ठाकुर जी को स्थापन करना चाहते हो हाथ नहीं है नाक नहीं है कान नहीं है लेकिन ठाकुर जी तो कान हाथ नाक अपानि पादो अपान जवनो ग्रहित्वान्नति करणो पश्चि चक्षु इस रोक का व्याख्या कर रहे हो आप ठाकुर जी का नाक नहीं है कान नहीं है तो है क्या बात है तो ठाकुर तो जी का कान का, नाक कहा का है हाथ पैर है महापुर बोले नहीं है बोले वेदांत तो में क्या लिखा है अपानी पो लिखा हुआ ना हाथ पैर नहीं है जभी तो जगन्नाथ ऐसा है हाथ पैर नहीं है हमारा हाथ पा है देखो कितना पावर है हम फॉरेनर लोगों के मैके कहते रहते हैं <laughs> वो लोग हंसते रहते हैं जगन्नाथ वॉन्ट टू मेक फूल ऑफ यू तुम लोगों को भूखा बनाना चाहता है देखा हमारा हाथ पा नहीं है हम क्या देंगे जब भाग भाग भाग <laughs> अर्थात जगन्नाथ अपना अपराखित हाथ ना हाथ पैर को छुपा के रखा है जस्ट टू चीट यू तुमको बूखा बनाने के देख हमारा हाथ नहीं है क्या देगे? जा जा जा जगह जा जा दूसरी जगह देखे देवता के पास जा ये जा वो बहुत माल मिलेगा जाकुर जा, जा। <laughs> जी चाहे तो तुमको बूखा बना दे ऐसा बूखा बना देंगे आ, और ज्यादा चला की मत करो जितना सारे सरेंडर हो जाओगे नम्रभाव रोग ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी प्रसन्न चलो इसको हम हम इसको हम चका दे मैं कौन हूं जैसे ब्रह्मा को किया परूपी हम तो जानते जी, आप अरूप हो मतलब आपका प्राकृत रूप नहीं है अप्राकृत प्रा, रूप प्रभु भी सर्वोम भट्टाचार्यों का साथ जो सर्वोम भट्टाचार्य जो <coughs> जो बार बार ठाकुर जी को निराकर ब्रह्मो का स्थापन किए महाप्रभु बोले ठाकुर जी का कहा नहीं है ठाकुर जी का हाथ पर बोला नहीं है तो श्लोक है नहीं ठाकुर जी का अपराकित हाथ पैर आंखें सब है अपराकित अपराकित है ना <coughs> प्राकृत नहीं है प्राकृत नि करने के लिए अपानिपाद ऐसा बोल लेकिन दूसरा शुरू लेखो जवनोग जल्दी लेता है हाथ नहीं है जल्दी ले लेता है पैर नहीं है तो दौड़ता है कैसे दौड़ता है है अपराकित अपरागित हाथ कान नाक सब कुछ है अपरागित लेकिन प्राकृतिक वस्तु को निषेध करने के लिए इधर ये बोला गया बाकी खाकि जी है अपरागित अपरागित सब कुछ है काल इस विषय पर और चर्चा होगा तो ये जो है आपका अप्राकृत रूप है और हमारा आपका जो परावर प्राकृतिक अप्राकित दोनों विषय को ही सामने रखते हुए आप मेरे को ज्ञान दे दो आप ऐसा ज्ञान दे दो जब प्राकृत और प्राकृत दोनों विषय में मेरा हृदय में ज्ञान जो है प्राकृत ज्ञान है ना प्राकृत और अप्राकृत दोनों ज्ञान हो जाए तो अच्छा है तो क्यों आज अगर हमारा हृदय में प्राकृत ज्ञान नहीं होते तो हम आपका सामने ऐसा विचार कैसे प्रस्तुत करते प्राकृत तो और प्राकृत हैं। अगर अंधेरा को समझ समझ पाओ कि ये अंधेरा है तो उजाला क्या चीज है समझ में आएगा ना उजाला का जो महिमा है तब समझ में आता है जो अंधेरा को जान के ये अंधेरा है और ये उजाला है दोनों का जो विभेद है समझ के रखो जैसे तुलसीदास जी ने बताया था हैं ज्ञान करे उपदेश बोला था ना तुलसीदास जी का उठाया था ना सदगुरु मिले भेद बतावे भेद क्या है ये तदवस्तु ये अतद वस्तु है बेटा ये तदवस्तु तो इसमें त्वरा बंधन हो जाएगा इसमें मुक्त हो जाएगा ऐसा नहीं करना तो ये जो महिमा है उजाला का महिमा हंड्रेड परसेंट पता चलता है जब रोशनी जो है उजाला का महिमा तब पता चलता जब अंधेरे में अंधेरे अंधेरे का बारे में ज्ञान हो अज्ञान क्या चीज है और ज्ञान चीज है दोनों का आइडिया आपका इधर आ जाए तो ये है परफेक्ट ज्ञान ज्ञान और अज्ञान क्या चीज है अज्ञान ये है ओ अच्छा ये अज्ञान है तो इसमें नहीं पढ़ना अज्ञान और ज्ञान दोनों का विषय में हमारा हृदय में ज्ञान आ जाए अर्थात कंसियसनेस आ जाए विचार आ जाए तो उसमें मेरे को अज्ञान में कौन फेंकेगा कोई अज्ञान में हमको फेंक सकेगा अज्ञान में, में मेरे को फेंक सकेगा कभी कोई नहीं संभव नहीं क्योंकि अज्ञान और ज्ञान दोनों गुरु हमको बता दिए अज्ञान है ये ज्ञान है दोनों का डिमार्केशन पता है इस सेग्रीगेशन ये ज्ञान है ज्ञान है ये तौद है अतद वस्तु है ब्रह्मा जी भी इससे बहुत चालू है ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी ऐसा करो बराबरी पौ मैने और अपराखित दोनों विषय आप मेरे को ज्ञान दे दो जैसे हमारा दिल में कभी भी मोह ना आ जाए बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए ठाकुर जी मे ठीक है एक काम करो हम तुमको वो ज्ञान को दे देते हैं और वो जो ज्ञान है बड़ा आश्चर्य ज्ञान है ये आश्चर्य ज्ञान इसी का नाम है चौथुष्लो की भागवत चौतीस श्लोकी भागवत चर्चा करने के लिए हमको बहुत समय चाहिए आज तो हम ये बात को उठाएंगे थोड़ा बहुत व्याख्या और बाद में हम क्या करेंगे इसका बारे में हम चर्चा करेंगे अभी चर्चा संभव नहीं होगा बहुत समय हो जाएगा आपको थोड़े बहुत हम स्पर्श करके छोड़ देंगे भगवान कह रहे हैं श्री भगवान वाचो भगवान बोल ब्रह्मा जी को ब्रह्मा को कह रहे हैं कि ज्ञानम परम्जंग यद विज्ञान समन्वित सौरहस्य तदंगंचो गृहान गुदित माना हम यदा भाव यद रूप गुण करम को तथा विज्ञानमस्तु ते मदनो गृह अहोमेवासमेवाग्रेन नज्जत्पर पशादेत जशिष्व से सोस्म अहम रेतीथम यतीत न प्रतीत चात्म तद्दत्मनो मय यस तथा यहा महाूता उच्चावचेशोनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा न तेष्व एकदिज्ञा तत्विज्ञा सुनात्मन न व्यति मत सरमे सवान्न कल्प विक नुझी ही कहिर चित ये जो है इसमें ठाकुर जी चतुश्लोकी भागवत इसको बोलता है ये चार श्लोक आपको दिखाई पड़ता सामने चार श्लोक है लेकिन ये चार श्लोकों का अंदर अठारह हजार श्लोक का जो जिस्ट है मूल सब ये चतुश्लोकी भागवत का अंदर भरा हुआ है इस देखने में चार श्लोक है लेकिन इस चार श्लोक का अंदर तमाम अठारह हजार श्लोक का तमाम जो भाव है ये भाव ये चारो श्लोक का अंदर छुपा हुआ है जो ठाकुर जी ब्रह्मा को उपदेश दिए अब इसका बारे में तो चर्चा काल हो पाएगा और अंतिम में ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का पास बोला जो हम तो सृष्टि का बारे में व्यस्त रहेंगे और सृष्टि का विषय जो बड़ा लपड़ा का विषय है उसमें दिल फंस जाने का हर हालत में संभावना है ठाकुर जी बोला कोई चिंता नहीं जलो मैं कृपा कर दिया हम जो उपदेश दिया भागवत तत्व का ज्योतिष्लोकी भागवत के द्वारा एक तत्मत समातिष्ट हो जो विचार है जो सिद्धांत तो है ये तत्व विज्ञान है इसमें प्रतिष्ठित हो जाओ तो किसी भी हालत आपका अंदर में मोह आना संभव नहीं है मोहन को कौन मोह डालेगा आपको मोह में कौन डालेगा माया तो डालता है ना मोह में कौन डालता है आपको आप जो सब माया में मोह कौन डालता है मोह में बोलो माया डालता है मोह माया अगर हट गया तो कौन मोह डालेगा कोई नहीं है एत मतम समातिष्ट परवीन समाधिना भवान कल्प नौ जत ये आशीर्वाद रहा मेरा भगवान मतलब आप जो है ये हमारा सिद्धांत विचार को पर न ना एकदम डाइजेस्ट करो ये विज्ञान जो ज्ञान हम बोला इसको एकदम ऐसा हजम करो जो हृदय में एकदम बैठ जाए एक मतम समा, समातिष्ठ हो ये मत हमारे सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो जाओ समातिष्ठ इत मतम समातिष्ट परमे न समाधि जब हो जाए बस बाहर और अंदर कुछ नहीं दिखे पड़े ठाकुर जी का तत्व विज्ञान और ठाकुर जी दर्शन करे आठ ठाकुर जी का धाम है ठाकुर जी का सेवा है तब क्या हो तो हमारा आशीर्वाद रहा भगवान कल्प विकल्प नीमती कहिश्चित किसी भी हालत तुमको मोहो जो है माया जो है तुमको ग्रास नहीं करेगा संभव नहीं है ये मेरा आशीर्वाद रहा जो श्लेक देकर हम शुरू किया उसका फिर दोबारा हम दोहराएंगे उसके बाद काल पूरा चर्चा होगा ध्यान से इसका विचार सुनना नहीं तो पूरा भागवत का जो विचार है आपका अधूरा रह जाएगा पूरा विचार समझ में नहीं आएगा पूरा चतुश्लोकी जो भागवत पूरा समझ में नहीं आएगा एतक मतम समातष्टमेना स्वादिना भवान कल्प विकल्प पहला जो श्लोक देके शुरू किया था उसमें क्या बोया जो उसमें उसका व्याख्या काल करें हम आज तो थोड़ा बहुत बोल के छोड़े बादी विवादी हर वगल लड़ते रहते बड़ा बड़ा पंडित ज्ञानी एक दूसरे से नहीं है नहीं होगा जत्सो भई विवाद संवाद भुवो कुर चीसा मुहुरात्मोह तस्मंतु गुणाने जत्तदीना भई विवाद संवाद भुवो भुवसा मुहुरात्मोह तस्म तस्मै मनंत गुणु मुने वाचा कल्प रोशक्य बासी व्यवश पति चानन पावन भविष्णव्यो नमो